namo vishnu padaya krishna prasthaya bhutale vedanta swami namaste saraswat devi gauravani pracharine nirvishesh shunya vadi pasya shri krishna chaitanya prabhu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 Om namo bhagavate vāsudevāyā Om namo bhagavate vāsudevāyā Om namo bhagavate vāsudevāyā Maitreya vacha Nirvedavadini mevam Manor Hitaramuni munihim Dayaluhu shalini maha Hirtam smaran Rishirvacha माखिदो राज पुत्रित्थां, आत्मानं प्रत्यनिंदिते, भगवांस्तेक्षरो गर्भां, अधुराद्सं प्रपत्ष्यते, अच्छा मेत्रेजी कहते हैं, Nirvedu vadinim Vairagya ki baat kerne vali Eva Purghakti prakarena Manoh duhitara Manoh maharaj putri Se munihi Kardamunih Dhyaluhu जिनका स्वाभाविक जिनका स्वभाव है दया करना शालिनीम प्रशंसनीय आहा बोले शुक्लाभि व्याहता भगवान ने जो कहा था मैं अपने अंश से आपका पुत्र बनूंगा इत्तेद स्मरण स्मरण करते हुए तो देवहूति के वैराग्य परक वचन हम लोग कल सुन रहे थे इस प्रकार का सफल जीवन होने पर भी देवहूति खेद कर रही थी अपने महान पति करदम जी का संपर्क पा भेटता कर भी साथ पाकर भी vahindriye bhogome bhoogu mei asakta rahi is baat ka dehutii ko bõhut bada kheed hai doh paksha manuse se ke kriya kalaapon ka, e, sõčne vicharne maya jaagat se atit bhaagvane ke goni lila dikki čercha karna, unse ka anubhau karna, اور duusra hai is ka karna यह दूसरे पत्थ है वास्ता में यह बिल्कुल अज्ञान और विद्या का मार्ग है और जो भगवान के अनुभो का पत्थ है वह जीव का स्वरूप है स्वभाविक ज्ञान से परिपूरने कुछ लोगों की यह मान्यता है और शास्त्र भी इस बात को कहता है कि उचित तरीके से शास्त्र के नियमों के अनुसार इस संसार के भोग को भोगना यह भी पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष मोक्ष तो चौथा पुरुषार्थ है उसके पहले तीन पुरुषार्थ बताए गए हैं सुनने में भी स्वाभाविक लगता है इस संसार में सुख से रहना इंद्रियों के भोगों को उचित तरीके से देना और इसके साथ ही साथ भगवान का स्मरण करना भक्ति करना और अंत में मुक्ति प्राप्त करना यह भी बिल्कुल स्वाभाविक लगता है परंतु भोगों का ऐसा स्वरूप है वे आत्मा के सहज ज्ञान को ढक देते हैं कितना भी उचित वैध विधि से व्यक्ति यहां भोग करे भोग हमेशा आत्मा के लिए हानिकारक है हमेशा कभी लाभ नहीं देते हैं तो जब भोगों की असारता का निरूपण हो समझ में आए कि व्यर्थ हैं भोग संसार के bhakti veda ki prarambhik sikkshaon se biprit bolta ha. Isko nirvedh kaate ha. Veda se haatkar ke vaad. Nirvedhkaart veda se virudh nahin hua, lekin nirvedhkaart veda se hamaara saang nahin hain hain. Hema nahin maan. Nahin karna toosri vaat निर्वेद का ये अर्थ नहीं समझते है कि ये लोग वेद छोड़ करके चलना चालू करते हैं वेद का जो उत्तर भाग है वो यही सिखाता है कि सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करो यही वेद का सार है जिसको वेदांत कहते हैं लेकिन पूर्व मीमांसा वेद का जो अंश है वो यही शिक्षा देता है कि ठीक से सांसारिक कर्तव्यों का पालन करो और जो तुम्हारे लिए स्वाभाविक है ऐसा भोग भोगो ठीक से खाओ पहनो घर का निर्माण करो स्वजनों से संबंध रखो स्त्री संग आदि करो और इस प्रकार धीरे-धीरे भवसागर के पार हो जाओ परंतु सभी शास्त्रों में इस बात को बताया गया है कि भोग का जो मार्ग है यह मनुष्य को गिरा ही देता है Buhut kõm loog isa bhog karke or safalta ke sõpahan põrte, jäise Devuhuti Devuhuti ne bõhut kaltak or bõhut utkrišt koti ka bhog bhogaga, pahncho gyanindriyong ke joh vishay hain, põrna ta hussne bhogaga parantud võpne nirne kia dhe, ki meh maari Hamare Sari karmo ka, Bhagwan pfal, bhaagvan tirtupad ki sevad nahin hui, edi bhaagvan mei mun abhinivisht nahin hua, indriyaan bhaagvan mei nahin lagin. Tõeise věkti saans leta hua bhi mara hua hain. Voisi hei mei huu. Sabse bade dhuht sara saadhan hootee huye bhi, mei ne bhaagvan Aisada pati, joo vimukti de saksakta hain, vaykunta mei parisadat to pradahn karsakta hain. keval bhogu chahi, mei abhagni abhaagni istrii sansar mei koji nähin. Iis e par Kardam ji, jah saantona nirved vad. Bhogon ki asaratah ko hi gaana, ki bhakti ki hi mahimah ko karna. Lohk dharm ja dharm, jis ko kaatein, in sab ko tilanjali deina, is ko nirved kaatein. E Iis prakare sa jub ki baat kar rahi thi, dhuti, ünki asartah, bhogon ke asartah ka vahadan aur bhaagvayan ki bhakti ki mahimah ka nirupan kar rahi thi aur bhakti se sunnye honne ke karaan voha aapne ko dhikar rahi thi Devahuti Manu Maharaj ki poutpuri hai, bõhut bade vahisna pita bhi mile, pati bhi parambahisna phir bhi bhogon mei abhiniväis raha, isa bade ka Aisip, se कर्दम जी बोले उस समय वे भगवान विष्णु के द्वारा कहे हुए वचन को याद कर रहे थे जिस समय करदम जी की तपस्या पूर्ण हुई थी और भगवान ने दर्शन दिया था उसी समय भगवान ने उनसे कहा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और मां को सांख्य योग का उपदेश करूंगा तो वो बात थे भगवान की याद आ गई भगवान कभी असत्य नहीं बोलते हैं Jo kõhate hain, või kõrte hain. Bhaagavad ke karke, kardam jihne apni patni se isprakar kaaha. Maitreji, devhutii ko jah saalinii kõhra ei. Saalinii kõhra te prasunsa nii ei. Devhutii prasunsa ki संपूर्ण मानव इतिहास में या सृष्टि में इस प्रकार की स्त्री बहुत दुर्लभ हुई है जैसे दहुति भगवान ने उपदेश दिया है दहुति को तो श्रीमद् भागवतम में कलयुग की दृष्टि से यह दूसरे नंबर का उपदेश है भगवान के द्वारा पहला है पहला मतलब कलयुग की दृष्टि से जो भगवान ने उपदेश दिया है उद्धव जी को वो बहुत अध्यायों में है वो और उसके बाद है देवहूति को दिया गया उपदेश hmm. और देवहूति को शालिनी कहा जाता सुंदर कहा है सुंदर स्वभाव वाली प्रशंसा के योग्य ये मैत्रेय जी विदुर अपनी पत्नी से करदम जी इस प्रकार बोले तेरी शिववाच मां खेदराज पुत्री थम आत्मनम् प्रत्यनिन्दिते भगवान् स्थेक्षरो गर्भम् अधुरात सम्प्रपश्यते करदम जी कहते हैं हे राजपुत्री हे राजकुमारी अर्थात सम्राट मनु की पुत्री Arhe anindite, he nispape, atmanum prati itham khidah, khedamma karsih. Apanne vishai mei, tum isi tarah se khedmat karo. Aam bhaagjahina iti, ma bhaagjahina huu, maine purbhjan mei, koji purni nahi kiya hai, mati nahi lagi, mati इस प्रकार से तुम अपने प्रति खेदमत करो चिंता मत करो तुम परम भाग्यवती नारी हो क्या तुम्हारा भाग्य हैय भगवान स््यक गर्भम जब देवहुति इस बात के लिए शोक कर रहे थे कि हमें कोई पुत्र नहीं है हमें ब्रह्मवेत्ता पुत्र चाहिए भक्त पुत्र चाहिए इस प्रार्थना का उत्तर देते हुए करदम जी कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र सक्षात भगवान बनेंगे अक्षर अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी छार का संस्कृत में एक अर्थ होता है जो भ्रम में पड़ जाए कुछ को कुछ समझ ले उसको छार कहते हैं भोजपुरी में एक छरा जाना विदुषित हो जाना इन भगवान का जो ज्ञान है वह है कभी नहीं होता भगवान का जो कुछ भी है उनका उनका पोशाक कोई भी परफार ना लिया सब सब दिव्य है नित्य नूतन रहता है और नष्ट नहीं होता है तो भगवान का एक नाम ही है अक्षर अक्षर तो ऐसे अक्षर भगवान जो समस्त ऐश्वर्जों से परिपूर्ण है अदुरत ते गर्भम संप्रपक्ष्यते शीघ्र ही अदुरत देर से नहीं शीघ्र ही Tumhare गर्भ में आएंगे तुम्हारा पुत्र बनेंगे देवहूति शोक कर रहे थे कि हमारे जीवन में हमने कुछ भी भक्ति नहीं किया केवल भोगों में रची पची रही और करदम जी कह रहे कि जिनकी भक्ति लोग करते हैं जिनका नाम जप करते हैं जो इतने दुर्लभ हैं प्रभु वो स्वयं ही तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे जबकि तुमने प्रार्थना भी नहीं Lekin Tumhare gardh mei või aega Aisa Kardamji nne kaaha hooga Kibhagvani nne hama se Kibhagvani nne kaaha Kibhagvani ke bachan toh Asatthi ho nne saksakta Toh bhagvani nne kaaha Yaha vatihaan nahi liikhi gai Kardamji nne yaha kaaha Dekhuti sa ki bhagvani siddh kar raha Kibhagvani तुम्हारा पुत्र बनेंगे किसी भी व्यक्ति को अपने विषय में या दूसरे के विषय में तब खेद करना चाहिए शोक करना चाहिए जब उसका जीवन भगवान कृष्ण से संबंधित ना हो कृष्ण की भक्ति ना हो तो वास्तव में वो शोक करने योग्य व्यक्ति है लेकिन देवहुति शोक करने योग्य नहीं है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 Rasmindriye ka bhog, bhogte rahate hain. Do, do, baar, tiin, tiin, baar, ča, ča, baar. Khaate hii rahate hain. Beena bhog ke kõn vahega? Kus dekhte hain, sunte hain, sote hain. Esa bhog hain. Dehuti ne dharm वह भोग भोग रही थी इंद्रियों की नहीं थी कारण करदम कहते हैं तुमने कोई ऐसा सपने में किया है Tumhara jeevan kitna suddha hai, iska yahe põrnaad hai, ki bhaagvahan tumhara põtr vanegi. Is liee prati makhida, apne prati sohk mat karo. Dhrita vratasi bhadram te damena niyame na cha tapo drvinadana ischa sraddhaya che svarambhaja Dhrita vratayasi, tumne अपने जीवन में व्रत धारण किया है व्रतों का पालन किया है तुमने जो वेद शास्त्र में किसी प्रतिवर्ता स्त्री के लिए पत्नी के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका तुमने भली भांति निर्वाह किया है धृतव्रता असि तुमने व्रत का पालन किया है अब भगवान तुम्हारा मंगल करें भद्रम ते जो व्यक्ति हमेशा से अच्छा रहा है शुभ कर्म किया है तो ईश्वर की कृपा से आगे भी उसे शुभ गति ही प्राप्त होती है भद्रंते पति अपनी पत्नी को आशीर्वाद दे रहा है तुम्हारा कल्याण हो भगवान तुम्हें भक्ति दे जो तुम चाहती हो तुम्हारा मनोरथ पूरा हो तुम अब ऐसा करो दमेन नियमेन च तपो दुर्णि दानस्य श्रद्धाया ईश्वरम भज अब ईश्वरम भज। तुम भगवान विष्णु का भजन करो। उनकी भक्ति करो। अपने इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाओ। ईश्वरम भज। इरतत पर जो है भज सेवाया अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करो। जैसे वाणी से भगवान का गुणगान करो। स्तुति करो, जप करो। आक्ष भगवान के श्री विग्रह को देखो हाथ से श्रृंगार करो इस तरह से नासिका से भगवत प्रसाद तुलसी की गंध सूंघ पुष्प सूंघ हाथ से विविध प्रकार की सेवा करो ये भजक का ये अर्थ हुआ श्रद्धा श्रद्धा अश्रद्धा के साथ विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करो प्रेम के साथ करो और क्या-क्या नियम बता रहे हैं दमेना नियमेना च दम के साथ नियम के साथ दम का अर्थ होता है इंद्रिय संयम समकारथ कंप्लीट और यम कारथ होता है कंट्रोल पूर्णतः इंद्रिय पर कंट्रोल करके भगवान का भजन करो भगवत भक्ति में इंद्रिय नियंत्रण बहुत आवश्यक है मनमाना खा करके पी करके सुन करके बोल करके भक्ति कोई नहीं कर सकता है क्या नहीं बोलना है क्या नहीं खाना है क्या नहीं सुनना है क्या-क्या नहीं करना है काम इसको जानना बहुत जरूरी है और इंद्रियों को भगवत संबंध शून्य पदार्थों में रूप रस गंध आदि में नहीं लगाना यदि इंद्रियों की आदत होती है भगवत में लिखा है जैसे बिगड़े हुए घोड़े होते हैं तो वो सतपथ पर नहीं चलते ठीक रोड पर नहीं चलते हैं जब कभी इधर उधर रथ को लेकर के चलते हैं तो जो रथी होता है वो धोखा खा जाता है तो मान लीजिए सारथी भी बिगड़ चुका है और घोड़े भी बिगड़ चुके हैं तो तो ले जाकर खाई में गिरा देंगे इंद्रियां जो हैं ये देह का निर्वाहक हैं ढोने वाली हैं इंद्रियों की जो मांग होती है उसके अनुसार ही शरीर इधर से उधर जाता है और सारथी है मन मन इंद्रियों को घोड़ों को अपने बस में रखता है जैसे सारथी लगाम के द्वारा घोड़ों को अपने बस में रखता है भगवत भक्ति में हमेशा यह बात बताई जाती है दमा इंद्रियों का संयम इंद्रियों को जब उनके बाह्य विषयों से हटा करके भगवान में लगाया जाता है तो वे आराम से लग सकती हैं लेकिन जब इंद्रियां बाहरी विषयों में लगी हुई हैं तो क्या व्यक्ति लगा पाएगा मन को भगवान के चरण कमल में कोई व्यक्ति घर में बैठा है और जब ना तब जैसे तैसे बस टीवी देख रहा है तो उसकी आंख जब है देखने दूसरी या कोई भी दृश्य देखने में वो कैसे भगवान के श्री विग्रह पर देखेगा उससे अच्छा नहीं लगेगा विषयों को भोगते भोगते इंद्रियों की सहज प्रवणता हो जाती है सांसारिक विषयों इसीलिए पहला नियम बताया जाता है दमेना मतलब इंद्रियों पर कंट्रोल करो इंद्रियों के जो अर्ज है मांग है वो हमेशा नहीं रहती है कभी-कभी होती है Kabhi kabhī vyakti ke mõn mei bõhut-bõhut vishyõn ka unmaad hootas. Kisii bhe indriyeke vishyõr, jäise maanlagi jäi to akhome mei hameesah hii rõp dekhane ki baat nahin aati hain. Jab aadmi sootahe to soojata rathri ke samayi. ki vritti bandh ho jati.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 Uus samai saudhanhu ko saavdhan hona chaheie. Uus samai aapne ko bacha lia, to bach jayega. Meire kaavad me ee kaavad kohti hain, aandhi aavay, baihth gamaavay. Jib aandhi aavay, johor to kaahin baihth karke samai bitaa lena chaheie. Thoڑe diir mei aandhi bita jatii hain. Isi tarhse vjakti kaam, kroodh, loobh, कभी-कभी प्रचंड लहर आती है उस समय अपने को बचा लिया तो बच गया इसके बाद तो मन शांत होता है जो क्रोध आवे क्रोध आवे तो उस समय क्या नियंत्रण करना चाहिए किसी भी से जैसे तैसे बोलना नहीं चाहिए यदि नहीं बोला तो क्रोध कुछ ही में शांत हो जाएगा Legaatada aga aga abhyaas kare, bäkta krodhane pärna nabole, toh aga krodh mar jayega. Krodhka bal hai parusvacchan, kahthorvacchan. Kutsh loog toh aise hain, aga aga krodhke same bolne nabdeja jahe, toh aga mär jayega. Kutsh gali dekkarke unka jih halka hootas. Halka hootas. Lekin क्रोध में तो बोल देते हैं और जिसके बारे में बोल रहे हैं उसका जूता इनके कपार पर आ जाता है होता है ना यह लाठी आ जाता है कपार यही परिणाम होता है क्रोध आने शांत हो जाए तो विपक्ष भी शांत रहेगा यह भी शांत रहेगा क्रोध का बल कम हो जाएगा इसी तरह काम का वेग आता है उस पर रुक गोस्वामी जी हैं या पहले उत्तर उपस्थ वेगम वाचो वेगम वाणी के वेग को रोक लेना चाहिए बोलने की इच्छा होती है मैं बोल करके रहूंगा बोल करके रहूंगा खास करके हमने देखा है स्त्रियों में वो बोलती हैं बोलती हैं झगड़ा करती हैं तो वो सोचती हैं कि जो कहले बंद कर दे वो डिफीट हो गई उसका हार हो गया Pahaleb <laughs> <Rai, rai. laughs> pahale et on malli, तो on लेते ठीक है pavaid meridžid pavaid. Ja minu dikharja taheisekompetitsioon, tagara meik, pahaleb vandekardi, hina ihe. Soneeka sama ajatahe, nauda sigara, pada, taga, legin, pere, van, van, van, van, van, van, van, van, van, van, van, van, van, van, van, van, भन van, van, van, van, van, van, van, van, van, van, van, van, van, van, Ja see on see, mida me räägime. Damakarte ei ole valus. Ja see, Bhagavanke, meie, George, on valus, ja see, ja see, ja see, ja see, ja see, ja see, ja see, ja see, ja see, ja see, ja see, हरे see, ja see, ja see, Hare Ram Hare Ram Ram Ram Kardam ji dam sikhar tum indriyon par niyantran karo ar niyam niyam karthe swadharma ka karo yam dam karthe indriyon par niyantran nahi karne layak kaam ko nahi karna aur niyam karthe karne layak kaam ko zarur karna isko swadharma ka acharan kehte hai jaise karna hai to karna hai niyam ka palan karna chahe. Jahanai ki Mala Vipuri raha, maala või puuri või nahi huu ja mei hajari Sumeru aaj aega, maala puuri ho jäägi, tõuske baad kus baat bol karke pär saalume karna chahe. Ur, बीच में बोलने का मतलब है हम भगवान के नाम का अपमान कर रहे हैं उस हरि नाम से भी ज्यादा आवश्यक समझ करके जरूरी समझ करके कोई बात बोलते हैं यह पाप है में भक्तों के द्वारा भगवान के नाम का अपराध कभी लोग पूछा करते हैं समाज में कुछ लोग तो इतने दिन से कर हैं मन भगवान में नहीं लगा है क्या कोई jõuab, kui हरे kui हरे kui jõuab, kui हरे हरे राम kui राम राम jõuab, kui jõuab, kui jõuab, kui jõuab, kui jõuab, kui jõuab, kui jõuab, kui jõuab, kui jõuab, kui jõuab, kui jõuab, kui सीताराम को गाली देता था बीच Sita naam, sita naam, sita naam, sita naam, sita naam, sita naam. Ese kõhmeesha. Ja toh acha hain, lelikin büc-büc meh, ab bolna ka bolna Esko niyam nahin kaot. Niyam kaart hai, joh karna hain, to karna hain. Abhyas, esko kaot. Toh, tum niyamon ka pahalan karo, sodharam ka pahalan karo, aur tapo drvindadanesh tapasya karo, ar... धन का दान करो द्रविण दान द्रविण कार्त धन दान कार्त देना जो धन दान दो दूसरे का उपकार करो विशेष करके धन देने के लिए कह रहे हैं क्योंकि वहां अपार धन भरा पड़ा है देवति के घर में उस विमान में सब तो रत्नों का ही है और जो सोने की मुद्राएं वहां रखी होंगी कितना अपार राशि का दान करो ब्राह्मणों को साधुओं को दो और भगवान के प्रचार में लगाओ यह dhonem जब तक व्यक्ति अपने संग्रहित धन की ममता नहीं छोड़ेगा तो Tannse seva sab karai. Dhanse karai na koi. Jö dhanse seva karai sacho seva ksoi. <laughs> Dulation lehne ke chakra mei kaaha karate. Tannse to sabi seva karatate te te te te te te te. seva karai vahe sacho seva Alustame, वास्तव seva karnetu से सेवा करना तो seva से है seva लेकिन पैसा से सेवा करना palju प्राण से सेवा करना palju pranikat, see on palju pranikat, mis on palju pranikat, ja see on palju pranikat, mis on palju pranikat, mis on palju pranikat, mis on palju pranikat, mis on palju pranikat, mis on palju pranikat, mis on palju pranikat, mis on palju pranikat, mis on palju सांस लेकर के जी रहे हैं और व्यवहार में जो जी रहे हैं कहीं सवारी पकड़ कर जाना कोई चीज खरीदना खाना कपड़ा लगता सब ये बाहरी प्राणश करते हैं तो ये केवल सांस भर चले भितरी प्राण और पॉकेट में पैसा ना हो तो आदमी मरा हुआ है जीवन होना होगा इसलिए इसको बाहरी प्राण कहा तो जो मैं वास्तव में प्राण दान कर रहे प्राण दे रहे हैं धन का दान करो कोई यह कह सकता है कि देहूति को तो बहुत था इसलिए उसको धन देने के लिए कहा जा रहा जितना है उसी में से दान करना अब किसी से भी लास्ट में पूछिए कि आपकी इच्छा पूरी हो गई जितना धन चाहिए था उतना मिल गया तो कहेगा नहीं अभी कुछ चाहिए किसी भी धनी से किसी धनी व्यक्ति से पूछा जाए तो कहेगा नहीं नहीं हमारी इच्छा पूरी नहीं हाय करते हैं ईश्वर को धन्यवाद देते कि हे भगवान हमको बहुत दिया बहुत दिया धन्यवाद धन्यवाद कोई नहीं हाय बाद में सब रहत हाय हाय करते जो मरते तो धन का दान करो जो शिक्षा दे रहे धन की शक्ति भी बहुत बड़ा बंधन कुछ लोग अपने धन को केवल बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ी हुई राशि को केवल छोड़कर मरने के लिए और कुछ नहीं करते Sorga, et sa leia tehe? Albad me sa karle le le le le कोई le कोई उनको मार करके ले लेता है उनका le या le le le le le le le le le में ऐसी le होती रहती साधु मारते है, तो पाया गया कि किसी के बहुत deen लाचार रूप में और जब मर गया बिजली के करंट से मर गया तो उसके बेड के नीचे 3.5 लाख रूपया मेरा ही सिर से पकड़ा है बात था जो सोना पर सोवे और siin on ka aksuskaab haid, et duniab, et see on nagu, see on nagu, see on nagu, see on nagu, see on nagu, see करना nagu, करना on nagu, see on nagu, see on nagu, see on nagu, see on nagu, see एक भाई कमाने वाला दूसरा भोगने वाला बस यही। है. यह धन केवल भोगने के लिए नहीं है इकट्ठा किया जा सकता है लेकिन देने के लिए दूसरे को उपकार के लिए गरीबों को देना चाहिए उपकार करना चाहिए करदम जी सिखा रहे हैं अपनी पत्नी को और श्रद्धाया चैश्वरम भज श्रद्धा के साथ परम विश्वास के साथ भजन करो स त्वयाराधितः शुक्लो बितन्नवन् मामकमजसः चेताते हृदय ग्रंथिं औ दर्जो ब्रह्म भावना इस प्रकार से जब तुम उपासना करोगे भक्ति करोगे भगवान की तो वे भगवान शुक्ल औ दर्ज तुम्हारे उदर में आएंगे तुम्हारा पुत्र बनेंगे और ममकम जशः वितन्वन मेरे जस का विस्तार करेंगे मुझे अपने पिता श्री होने का सौभाग्य देंगे brahma-bhavana or brahma-ka upadest karengi brahma-bhavayati upadisati-titi brahma-bhavana brahma-ka upadest karengi teek maayak ki baton se bheemne bhaagvane ka, karenge, ka or kis tari se jeev aapne soorup me or us gyan dvara tumhare hirde-granthi ka chedan karengi छेता छेता का अर्थ छेदस्यति छेदन करेंगे करदम जी अपनी पत्नी को आश्वासन दे रहे हैं कि जब तुम इस प्रकार भगवान की आराधना करोगे पूजा करोगे तो भगवान तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार लेंगे और मेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे तथा ब्रहम का उकुदेश करके भक्ति की बात बता करके तुम्हारे हिर्दे ग्रंथी का चेदन करेंगे। ये हिर्दे ग्रंथी क्या है? इ, इस बात पर आरहम बार बिचार करना जाने है। गहराई से हिर्दे ग्रंथी क्या है? ग्रंथी का आर्थ तो सभी जानते हैं, गा से रस्सी से हम लोग ग्रंथि बन बनाते हैं एक के बाद दूसरी गांठ तीसरी गांठ चौथी गांठ अगर उसको और टाइट करना हो तो गांठ बांध करके और उसमें तेल लगाना चाहिए स्निग्ध या घी और फिर गांठ बांधनी चाहिए तो उस गांठ को फिर खोलना असंभव हो जाता है बहुत कठिन हो जाता है जीव है चिन्हमयsprite है भगवान का अंश है लेकिन इस जड़ शरीर को वो मैं मानने लगता है पाली तो है अविद्या कि अपने स्वरूप का उसे स्मरण ही नहीं रहता है कभी भी स्मरण नहीं था स्वअविद्या कहते हैं अविद्या का अर्थ है स्वरूपा ज्ञानम स्वरूप अज्ञानम स्वरूप का ज्ञान न रहना विस्मरण दूसरी चीज है और टोटल शुरू से ज्ञान नहीं होना एक अलग चीज है Sastra istraa ka sabdol ka prasjog kardata. Yadpivyavahar meie kohatea, jeeva apne ko bhol gaya, bhol gaya, bhol gaya, bhol kabhi yad nahin kiya, ehe sabdha, sastra ka. Bholna to tab kaha jaega, ki o yad rakha ta, apne sarupko, bad Sastra eise sabdol ka prasjog Avidya. <coughs> अपने स्वरूप का स्मरण नहीं होना और जड़ नस्वान प्राकृत देह में मैं बुद्धि होना अपने को शरीर मानना और शरीर को नित्य मानना शरीर को ही सत्य मानना और शरीर से संबंधित जो भी पुत्र स्त्री धन घर इज्जत जो कुछ भी है उसको मेरा मानना इस प्रकार की भावना को हृदय ग्रंथि कहते हैं हृदय में इस प्रकार के अविद्य अज्ञान की ग्रंथि आ जाती है गांठ बन जाती है जल्दी छूटता नहीं है 10 20 प्रवचन से भी यह जाने वाला नहीं इतनी कड़ी गांठ तो भगवान आएंगे और ब्रह्म का उपदेश करेंगे तब तुम्हारी हृदय ग्रंथि खुल जाएगी खत्म हो जाएगी कभी-कभी तो ऐसी गांठ बन जाती है कि खोलने से खुलती नहीं है तब उस पर उसको तलवार से या हंसिया से कुल्हाड़ी से काटना पड़ता है ऐसी गांठ गांठ खोलना बहुत कठिन होता है जो भगवान का उपदेश होगा वचन उसी को ऐसी कहा गया तलवार वो काट करके फेंक देती है जीव को ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं देह नहीं हूं और देह के संबंधी लोग या वस्तुएं हमारी नहीं है प्रत्येक व्यक्ति यही अनुभव करता है जो गृहस्थ है कि यह पत्नी मेरी है अगर कोई उसको समझावे कि नहीं नहीं तुम देह ही नहीं हो फिर पत्नी कैसे तुम्हारी हो है। लेकिन इस Anadikaal se deh kohin maay maan raha hain, Suksu ar Kohi ke suksubidha kohin aapne jeevan ka dhyay maan raha hain, laksh maan raha hain, ar deh se sabbandhite, vastu ar loogon ko aapna maan raha hain. Eheh hirdegranti, bõhut bade agjnana ki baat hein. Bhaagavad tumhare garb se aega, audarja kaartte, udar sambandhi, putre, putre ban kar aega, अविद्या ग्रंथि का छेदन करेंगे हृदय ग्रंथि का छेदन करेंगे किस तरह से भगवान कपिल ने छेदन किया हम लोग भागवत में देखते हैं उन्होंने प्रवचन किया मां को ज्ञान दिया और अष्टों में प्रवचन सुनने से ही अज्ञान जाता है और जीव अपने स्वरूप को समझता है और पर में परक देह में अभिनिवेश हो गया है उसका कि हम आए हैं वो छूट जाता है ग्रंथि انكار है कि दोनों तरफ से बंधन है ग्रंथि कब लगती है जब एक रस्सी इधर से आती है एक रस्सी इधर से आती है दो रस्सी मिल करके गांठ बन जाती इसको है इसको ग्रंथि कहते हैं जड़ शरीर में नश्वर शरीर में दुखमय शरीर में आत्मबुद्धि और यह होती है और आत्मा में ये दोनों की जब बात होती है आत्मा ने देह बुद्धि होती है और देह में आत्म बुद्धि होती है ये परस्पर एक दूसरे में आरोप होता है अपना स्वरूप तो याद कर नहीं रहा है जीव अपने को देह मान करके सोचता है मैं मैं मोटा हूं मैं पतला हूं मैं काला हूं मैं गोरा हूं मैं इतने दिन का हूं जब से शरीर मिला है तो अपनी आयु को उतने दिन गिनता है इतने साल का मैं हूं यह तो उस प्रकार की मूर्खता है जैसे किसी को कपड़ा सिलाया जाए मान लीजिए दो दिन पहले कमीज सिलाया जाए पैंट सिलाया जाए किसी का पैंट 10 दिन का है या कमीज 10 दिन का है किसी का 50 दिन का है किसी का 2 महीने का और उस व्यक्ति से पूछा जाए आपकी उम्र क्या है तो जोरे किस दिन के था मैं <laughs> मैं 10 दिन का मुर्ख क्या का परचे, परचे हो गया? भगवान गीता में कहते हैं वंशान से जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़ कर नया वस्त्र ग्रहण करता है उसी तरह से आत्मा कर्म से जीर्ण शरीर को छोड़ कर दूसरा शरीर करता है जिस शरीर में जाता है अपना सारा परिचय सब कुछ सोच देता है और सोचता रहता है मैं यह हूं मैं वो हूं मैं यह हूं यह हृदय ग्रंथि जो हम नहीं है उसको मैं मानते हैं और जो हम हैं उसका स्मरण ही नहीं यह हृदय ग्रंथि इस हृदय ग्रंथि को तोड़ने के लिए कौन समर्थ है केवल भगवान और दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता Bhaagavad jinn Sabdoka ka prajog hain, un sabdõn kei agriti ki jahe, gyanopadess dhia jahe, to bhaagavad kripa se hirde-garanthi tulja jatii hain, khtam ho jatii ka guru bunnne ke liighe, usko gyan dene ke liighe bhaagavad avtaar lenge. putre. माया का उपदेश छोड़ करके ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए ये माया का उपदेश क्या है यहां का वर्णन करना यहां के वस्तुओं को और लोगों की सत्यता का निरूपण करना ये है मायावाद और मायावाद तो वास्तव में ये है कि भगवान के रूप भगवान के धाम नाम सबको माया का विकार समझना वास्तव में ये मायावाद है लेकिन माया और ब्रह्म दो चीजें हैं तो ब्रह्मकार से भगवान श्री कृष्ण में और कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु ब्रह्म है तो भगवान का वर्णन होना चाहिए भगवान का जो वर्णन किया जाएगा और जीव के भक्तिमय स्वरूप का तब जीव देह में से अभिनिवेश छोड़ेगा अपने स्वरूप को समझेगा इस प्रकार करदम जी ने आश्वासन दिया तुम चिंता मत करो अपने विषय में तुम धन्य हो महाभाग्यवती हो भगवान तुम्हारा पुत्र बनेंगे अब तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे तुम भगवान का भजन करो मैत्रेय कहते हैं देवहुत्यपि संदेशम गौरवेण प्रजापते सम्यक श्रधाय पुरुषम कुटस्थमा वजत गुरुम मैत्रेय कहते हैं कि दहुति है। ने भी प्रजापति के संदेश को करदम जी के आदेश को उपदेश को ग्रहण किया गौरव के साथ गौरवेण कार्तिकेय इस भाव से उसने ग्रहण किया कि हमारे पतिदेव महान पुरुष हैं जो भी कर रहे हैं सत्य कह रहे हैं बड़े आदर के साथ गौरव के साथ उसने अपने पति प्रजापति गर्दम जी के उपदेश को ग्रहण किया वो तैयार हो गई भजन करने के लिए उन्होंने कहा इंद्रिय संयम करो तो उस दिन से उसने संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लिया किसी भी इंद्रिय के भौतिक सुख को नहीं भोगती थी तैयार हो गए सम्यक श्रद्धाय प्रजापति करदन जी के वाक्यों में सम्यक श्रद्धा करके विश्वास करके कुटस्थम अभजत गुरुम हृदय में निवास करने वाले परमात्मा भगवान जो Prakritya धारणाओं से बिल्कुल परे हैं ऐसे प्रभु का भजन करने लगे और भजन कर रही थी भगवान का तो बार-बार चिंतन कर रहे थे कि भगवान मेरा गुरु बनेंगे गुरु बनेंगे मुझे उपदेश देंगे यह बात उसको हमेशा याद रहती Krishna इसीलिए Krishna गुरुम शब्द का प्रयोग Hare Rama है गुरु का कुटस्थ पुरुष का भजन करने लगी। इस प्रकार गुरु के वचनों पर विश्वास करके कृष्ण का भजन करना चाहिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है श्रद्धाय प्रजापति करदम जी के वचनों में संदेश में सम्यक श्रद्धाय पूर्ण श्रद्धा करके दवहुते भगवान विष्णु का भजन करने लगे भक्ति करने लगे जो जो उन्होंने कहा था वो सब करने लगे तो क्या परिणाम हुआ ये भगवान गर्भ में आए ये वर्णन करते हैं तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कारदमं वीर्जम आपन्नो जग्यग्नि दिवदारुणई इस प्रकार बहुत काल तक दैभूति ने भक्ति किया नियमों का पालन किया तो मधु दैत्य का नाश करने वाले भगवान हरि कदंब जी के वीर्ज का आश्रय लेकर देवहुति से उसी प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में अग्नि प्रकट होता है भगवान सभी ऐश्वर्जों के अधिपति हैं और मधु नामक दैत्य का नाश किए थे जो बहुत बलवान दैत्य था और भगवान प्रकृति के स्वामी हैं माया के मालिक हैं अधिपति हैं माया के नियम भगवान पर कभी लागू नहीं हो सकते फिर भी भगवान ने करदम जी के वीर्ज का आश्रय लिए और देहुति के गर्भ में प्रवेश किए और प्रकट हुए किस तरह देहुति के गर्भ से जैसे काष्ठ में अग्नि उत्पन्न होता है तो अग्नि काष्ठ का परिणाम नहीं है अग्नि एक अलग वस्तु ही है काठ भिन्न है काठ जो है वो तो पृथ्वी का विकार है लेकिन काष्ठ में जैसे अग्नि प्रकट होता है वैसे देवहूति से भगवान प्रकट हुए इसका अर्थ है कि वास्तव में भगवान की कोई मां नहीं है भगवान का कोई पिता नहीं है किसी श्रेष्ठ भक्त को भगवान अपने मां के रूप में स्वीकार करते हैं पिता के रूप में स्वीकार करते हैं स्वीकार करना उनकी लीला है वो बाध्य नहीं है औरों जैसा जन्म लेने के लिए तो कोई यह कह सकता है कि करदम जी के वीरज का आश्रय लिए हां लिए भगवान तो सर्व व्यापक हैं सब जगह हैं वाराह भगवान जन्म लिए ब्रह्मा जी के नाख से नरसिंह भगवान जन्म लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए हिरण्यकश्यप के भवन के खंभे से तो क्या पत्थर उनका पिता हो गया उन्होंने <laughs> बताया नर्सिंग भगवान पत्थर से प्रकट हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि इस बात को जान करके भी कि भगवान पत्थर से प्रकट हुए हैं क्या मूर्ति पूजा में किसी को भी अविश्वास हो सकता है और जब खंभा में से प्रकट हो सकते हैं तो सक्षात श्री विग्रह में क्यों नहीं उस खंभे की पूजा नहीं कर रहा था हिरणकश्यप उस दिन भी वो अपने मुष्टिका से मारा उस खंभे पर ऐसा लगा जैसे on ऑन हो गया भगवान प्रकट हो गए <laughs> तुलसीदास कहते हैं कि भगवान खंभा से प्रकट हुए इसके पहले कोई हो सकता था यह सोचे भगवान में नहीं है नहीं है नहीं है। लेकिन अब इसके बाद भी कोई ऐसा सोचे कि भगवान नहीं है पत्थर में तो वैसा भोका इस दुनिया में कोई नहीं जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं ऐसे दुष्टों को यह बात सोचनी चाहिए भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं कुछ लोग ऐसा कहते हैं मंदिर में भगवान नहीं है मूर्ति में भगवान नहीं है भगवान तो सब जगह है हम में तुम में सब जगह प्रभुपाद जी कहा करते ठीक है, है तुम कहते हो कि भगवान सब जगह है तो मूर्ति को छोड़ कर के और सब जगह है जब सब जगह है तो मूर्ति में भी है ना तुम्हारे ही सिद्धांत के अनुसार मान लिया जाए अगर भगवान सब जगह है तो मूर्ति में है तो जो सब जगह कहते हो और पूजा कहीं नहीं करते हो भगवान की तो उससे तो अच्छा है ना कि एक जगह एक जगह उनको देख करके पूजा की जाए तुमको तो पूजा करना नहीं है इसलिए भगवान को सब जगह फैला देते हो O तो हां इसमें संदेह नहीं है वो सब जगह है अंडांतरष्ट परमाणु चयांतरष्टम सब जगह है ब्रह्मांड के अंदर है परमाणु के अंदर है सब जगह लेकिन वे भाग्यशाली लोग हैं वे महान हैं जो एक जगह ईश्वर को देख करके पूजा करते हैं यह बहुत बड़ा साइंस है और जो आलसी हैं वो वास्तव पापी हैं ये लोग भगवान को मूर्ति तक में नहीं देख पाते हैं और जगह कहां देखेंगे वो कहते भर केवल हैं कि भगवान सब जगह हैं लेकिन वो कहीं नहीं देखते हैं जैसे हिरण कश्यप प्रहलाद महाराज से पूछा जिस हरि के बल से तुम इतना निर्भय हो वो कहां रहता है कहां रहता है प्रहलाद महाराज ने कहा वो तो सब जगह रहते हैं सब जगह रहते हैं कहने कस्पो ही पूछा सब जगह है तो क्या इस खंभे में भी है यहां भी है तो प्रहलाद महाराज कहते हैं पस्या नहीं मैं तो देख रहा हूं कि हैं और हंस रहे हैं ऐसे वो कहे और हंस रहे थे प्रहलाद महाराज और वो तो नक्ष सिख तक क्रोध देख रहा प्रहलाद महाराज देख क्या देख रहे थे परम सुंदर चतुर्भुज भगवान का सांवला रूप देख रहे थे उसमें नरसिंह भगवान को नहीं देख रहे थे नरसिंह और भगवान तो नरसिंह के रूप में प्रकट होंगे हिरण कश्यप को मारने के लिए इन प्रहलाद महाराज देख रहे थे परम सुंदर चार भुजाएं हैं पीतांबर पहने हैं मुस्कुरा रहे हैं है। चारों हाथों में विविध आयुध धारण किए हुए प्रणाम कर रहे हैं जिन्हें कषपु को इतना भ्रम हुआ वो सोचते है लगता है सचमुच विष्णु इसमें है नहीं तो इसका जो भाव है ये प्रणाम कर रहा है निर्भय है इतना निकट अनुभव कर रहा है तभी मुझसे नहीं डरता है तो कहता तो क्या तुम्हारा प्रभु तुम्हारा हरि इसमें है हां इसमें है तो ठीक है अगर इसमें है तो आज अंतिम बार मैं अपने हाथों से ही तुम्हारा वध करना चाहता हूं अब सेवक लगाया था बहुत एजेंट लगाया था तुमको मारने के लिए अपने हाथ से कभी मारना नहीं on ka नाम ja जाता मेरा marine, अपने बेटा को मारा है on ka हद हो गया। कर दिया और कहा मेरा है है मेरे भाई को मारा ऐसा किया को मारने पर पड़ा रहता है तो प्रहलाद प्रहलाद महाराज ने कहा जहिया सुरम भाव विमम तो आत्मन इस असुर भाव को छोड़ भगवान सबके मित्र हैं सुहृद हैं ऐसा अनुभव क्यों नहीं करते हो शत्रु है तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे देह में ही रहती हैं उनको बस में नहीं किए चारों तरफ दिशा विदसा जीत लिए हो सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा शत्रु विजेता लेकिन तुम्हारे देह के भीतर ही इंद्रियां रह रहे हैं उसको तुम नहीं जीते हो või satrui, Bhaagvani Vishnu satrui naih ei, ar eis agelat vahe kabhima maht bolna, Prahlad Maharad ni jub aise kaha, taab toh til mila gaya, baap ri baap, beita hoka baap ko sikha raha, ar isa tarhse, isa tarhse, kaampane laga krodh se, toh kaha, ka teak, aaj mei däekh raha harikabal, aga tumko bacha lega, toh ma loha maan lume, abhima mei tumhara kar raha, ज on ही मारने जा रहा था त ही भगवान प्रकठ हो कर के और उसको चील का खत्म कर दी तो भगवान तो पथर में है काष्ठ में है सब जगह जी में है भगवान के उपस्थिति से ही पूरा agni ka sanchar kia jahe toh loha loha nahi rahe jatah aga ho jatah bhaagavad pravist hootate hain prakrit vastu mei toh prakrit vastu chinmahe murti vastu mei bhaagavad ka svaroop aisa nahi kao saakta murti mei bhaagavad murti hei bhaagavad your science bhaagavad haamari pooja ko haamare pranam ko haamare upahar ko sivikar karne ke liik jah satt iso kohtu vishvash, sraddha toh kardam jii ke vīrj mei adhi bhaagvana toh kya aschad ho gaya jub brahma jii ke naakse janu lese sakti kaspu ke ghar ke khambhe se prakut ho sakti toh kisi sresht kui jeev jäsa parahadheen ho gaya arunke dehen ka nirmahan वो फिर भी वीर्ज भी से अलग हैं अन्य जीवों का जो शरीर बनता है तो वीर्ज ही रूपांतरित होता है वास्तव में देह के रूप में वीर्ज का परिणाम है देह लेकिन भगवान का जो देह है स्वरूप है वो करदम जी के वीर्ज का परिणाम नहीं है ये वीर्ज पर बैठे है। हैं हैं दूसरी बात है तो भगवान कहीं भी किसी भी भक्त के यहां प्रकट हो सकते हैं चाहे उसे वीर्ज का आश्रय ले चाहे कुछ भी और वीर्ज का एक एक यहां अर्थ है भक्ति प्रभाव देवहुति और करदम जी के भक्ति के प्रभाव से भगवान उसके पुत्र बने वास्तविक अर्थ यह है वीर्ज का अर्थ हमेशा सेवन नहीं होता वीर्ज का अर्थ होता है प्रभाव तेज वीरता तो भक्ति में वह बल है कि भगवान पुत्र बनते हैं और पुत्र बनने में यदि भगवान अपने भक्त के वीरज का आश्रय लें तो यह भगवान की भक्त वत्सलता है भगवान वात्सल्य सुख लेने के लिए इस तरह से लीला करते हैं तो उनकी भगवत्ता जन्म की त बनी रहती है अविच्छिन्न नहीं होती इस बात को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा जो लोग नहीं समझते हैं भगवान के स्वभाव को नहीं जानते हैं भगवान की कथा नहीं सुने हैं सिद्धांत नहीं सुने हैं तो तुरंत कहते हैं देखो ये तो मनुष्य की तरह भगवान भी जन्म ले रहा है <laughs> लेकिन यहां उदाहरण दिया दिया जा रहा है दारुणी ही अग्नि इव किसी दारू में कष्ट में यदि अग्नि प्रकट होता है तो शास्त्रों में उस कष्ट से अग्नि बिल्कुल भिन्न है बिल्कुल भिन्न तत्व है वह प्रकट उसमें होता है और उसके लिए वो आश्रित नहीं है देखा जाता है कि जिस काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होता है उसी काष्ठ को जलाकर भस्म कर देता है आग का गुण स्वभाव अलग है काष्ठ का अलग है इसी तरह भगवान का स्वरूप चिन्हमय है दिव्य है अप्राकृत है वो किसी प्राकृतिक वस्तु के अधीन नहीं होते हैं इस तरह से भगवान प्रकट हुए जब भगवान प्रकट हुए तो उस समय देवता लोग बाजा बजाने लगे आवादयंस्तदाव्यम्नी बादित्राणि घनाघनः देवायपिसेस आकाश में बाजे बजने लगे इस कार थे है कि देवताओं के समाज में इस बात का पूरा पूरा ki bhaagavad jannam lõi raha. Oridhara manuseks ka samaj, buddhu Samad kia kahta? Admi jannam Admi jannam lõi. kav Krishna bhe toh, kriishna bhe toh, kriishna bhe toh, Hoga jannam lõi, tejaasvi hoogai, isa lihe, unkul loogu nebhaagavad kaahna chalud kii. E, manuseks वास्तविक ज्ञान देवताओं को है देवताओं का समाज इस बात को जान गए कि भगवान जन्म ले रहे हैं तो आकाश में वे लोग विविध प्रकार के बाजे लेकर के उपस्थित हो गए बाजे बजने लगे भगवान के जन्मोत्सव में खुशियां छा गई जो, लो महान जो लोग महान पुरुष है वे भगवान के दिव्य जन्म को समझते हैं जैसे जन्माष्टमी के अवसर पर वास्तव में जो शुद्ध लोग हैं वे भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं जानते हैं भगवान प्रकट हो रहे तो भगवान का जन्मोत्सव ऐसा नहीं जैसे अन्य लोगों का बर्थ शृमणी हो ये हमारा जन्म हो गया हमारा जन्म हो उसका जन्म हुआ और मनाते हैं इसी दिन हम दोनों बांधे गए <laughs> तो तो लेने का उत्सव मनाना कैसा ज्ञान है जैसे कोई व्यक्ति जेल जाए किसी खास तिथि को और साल भर के बाद जेल में ही वो आवे तो लगे उत्सव मनाने कि इसी दिन पकड़ करके जेल आया था आ, भोजन बनाओ ये करो करो साल जाए <laughs> इस देह में आए हैं हम जड़ देह में जन्म ले कितना दुख कितनी सजा है भोग दंड भोग रहे हैं लेकिन फिर भी अपना बर्थडे मनाओ और जन्माष्टमी को कुछ करो यह असुर विचार भगवान का मनाना चाहिए <coughs> <coughs> देवता लोग मना रहे हैं भगवान उत्सव में सबसे प्रधान चीज क्या है बाजा बजाना है किसी व्यक्ति का आनंद वास्तव में बाजा के रूप में प्रकट होता है उत्साह छा जाता है किसी व्यक्ति की कन्या का विवाह होता है पुत्र का विवाह होता है तो गरीब होते हुए भी देखा जाता है कि वो कहीं ना कहीं से बाजा लाता है और उत्सव में बाजे बजाए जाते हैं बाजा न बजाया जाए तो फीका लगता है अमंगल होता है तो भगवान के जन्म पर अवाद्यं स्तदाव्यं नि वादित्राणि वादितरण विविध वाज्य शंख वीणा बांसुरी और भी अनेक प्रकार के जो वाज्य हैं देवताओं के लोक में तो हजारों प्रकार के वाज्य हैं और बजाने की कला भी देवताओं को मनुष्यों से लाखों गुना ज्यादा अच्छा मालूम है वो केवल ढोलक के ही धप धप नहीं पीटते हैं बहुत कलात्मक ढंग से बजाते हैं नसुर बजाने लगे और घना घना घना घना का अर्थ है कि बादल गरजने लगे बाजा बज रहा है तो बादल भी उसी बाजा में अपना स्वर मिला करके गरजने लगे और थोड़ी-थोड़ी वर्षा -थोड़ी कर रहे थे गायन्तिस्म गंधर्वः नृत्यन्त अप्सरसोमुदा और आनंद के साथ गंधर्व जन गंध गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी अपनी आप भगवान के जन्मोत्सव में सारा ब्रह्मांड नाच रहा है और अभी आज तक कुछ मनुष्यों को पता नहीं है कि ये भगवान है <laughs> आज तक पता नहीं इतनी बात सुनने के बाद पढ़ने के बाद भी इतना समय बीतने के बाद भी देवता लोग तो उसी समय सब जान गए गंधर्व गण गंध गाने में बहुत प्रवीण हैं उनका कंठ भगवान ने स्पेशल बनाया है और संगीत कला के विसारद प्रायो भगवान के उत्सव में ये लोग गाया करते और सब समय भगवान का जस गाते हैं भगवान की कीर्ति गाने के लिए नाम गाने के लिए ही गंधर्व हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे सातवें स्कंध में कथा है नारद जी पूर्व जन्म में उपबरहन नाम के गंधर्व थे बहुत सुंदर शरीर था उनका और बहुत सुंदर गाते थे तो एक बार नारद जी को ऋषियों ने इनवाइट किया यज्ञ किए थे भगवान की कीर्ति गान का महोत्सव तो उसमें लोग निमंत्रण देव उपबरहन को कि तुम आओ और यहां सुनाओ संगीत नारद जी अपने मुख से कहते हैं कि मैं उपबरहन नाम का गंधर्व था और जब ऋषि ने मुझे बुलाया तो मैं क्या किया मैं बहुत सी अप्सराओं के साथ गया उसमें गया तो मेरा आवेश था मैं बहुत सुंदर था विश्व में मेरा आवेश था मैं महिमा नहीं समझ पाया भगवान के कीर्तन की जब लोग गाने के लिए कहे तो मैं वहां जूटा और स्त्रियों के साथ सिनेमा सॉन्ग गाना चालू किया <laughs> इतना सुनते ही ऋषियों ने तुरंत मुझे शाप दिया चुप चुप शूद्र हो जाओ शूद्र हो जाओ देवता मत हो जाओ इतना अच्छा गला पा करके भी तुम थर्ड क्लास का गीत गा रहे तो तुरंत sepir होने का शाप दिया इसके तो इस प्रकार से गति होती है ऐसा लगता है कि गंधर्व गण हमेशा भगवान की कीर्ति गाने के लिए ही बनाए गए हैं उसी में जीव की शोभा कोई सांसारिक वर्णन करने वाला गीत न सुनना चाहिए ना गाना चाहिए भगवत गीत गाना चाहिए तो गंधर्व गा रहे थे और देवियां नाच रही थीं अप्सरसाएं नम्रत मुदा आनंद के साथ वे तु सुमनसो दिव्या खेचरय रप वर्धितः सिद्धों के द्वारा आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी देवलोक के जो पुष्प हैं मनुष्य लोक की अपेक्षा बहुत बड़े-बड़े होते हैं और ज्यादा सुगंधित होते हैं और परम सुंदर होते हैं ऐसे फूल बरसाए जा रहे थे करदम जी के आश्रम के है पेटु सुमनो सु दिव्य दिव्य कारथे स्वर्गीय फूल बरसाए जा रहे थे प्रसेदुश्च दिशासर्वा अनुभांसिचा मनान्सिचा और सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई जल सब शुद्ध हो गए और लोगों के मन बिल्कुल प्रसन्न हो गए अपने आप भगवान के prakatya के कारण जीवों के मन प्रसन्न हो गए अपने आप और जल शुद्ध हो गए प्रकृति इस तरह से सज करके तैयार हो जाती है भगवान के आगमन के लिए जल शुद्ध हो गए इसका अर्थ है कि पहले से जल कुछ गंदे थे तो भगवान के आविर्भूत होने से बिल्कुल शुद्ध हो गए शुद्ध करना नहीं पड़ा भगवान के आविर्भाव से ही वे शुद्ध हो गए और सुस्वादु बन गए <coughs> तत करदम आश्रम पदम सरस्वतीया परिषितम शंभू साकम ऋषि वीर मरीचया दिवि जानते थे कि भगवान है भगवान प्रकट हुए हैं तो ब्रह्मा जी अपने मरीची आदि पुत्रों के साथ ऋषियों के साथ वहां आए मरीचया दभि ऋषि भी साकम मरीची आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी के चार पुत्र पहले हुए थे सनत सनत सनत कुमार और सनातन ये चार पुत्र हैं इनके सबसे पहले होंगे नहीं सबसे पहले रुद्र जन्म लिए थे उसके बाद ये चार पुत्र तो चार पुत्रों के बाद सबसे पहला जो पुत्र हुआ ब्रह्मा जी का वो थे मरीचि इतना तेजस्वी थे कि उनका नाम ही मरीचि रख दिया मरीचि कार से तकीरण प्रकाश बहुत तेजस्वी तो मरीचि जिनमें आदि हैं ऐसे ऋषि जनों के साथ ब्रह्मा जी आए करदम जी के आश्रम पर देखिए भगवान की भक्ति की महिमा जब भगवान आ गए भक्ति के बस में होकर के तो ब्रह्मा जी अपने आप आ रहे हैं उस नहीं तो ब्रह्मा श्री आदि की आराधना करनी पड़ती है हमको दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए भी नहीं देते हैं जल्दी और वो जी के आश्रम पर अपने आप आए कदर्म जी का आश्रम कैसा है सरस्वत्या परिस्थितम सरस्वती नदी के द्वारा आवेष्टित है चारों तरफ सरस्वती नदी बहती है भगवंतम परम ब्रह्मा सत्वेनंसेन शत्रुहान तत्वसंख्यान विज्ञप्ते जातं विद्वान अजह स्वरात सभाजयन विशुद्धेन चेतसा तच्चकीर्सितं प्रहिष्यमाने रसभिः कदम छेदमभ्यधात् श्री ब्रह्मा जी जान गए कि ये सक्षात भगवान हैं परब्रह्म हैं और अपने अंशों के साथ प्रकट हुए हैं अपने अंश के साथ प्रकट हुए हैं हे शत्रुहन है, हे शत्रुओं शत्रु को जीतने वाले विदुर जी विदुर जी बाहरी शत्रुओं को भी जीतने में समर्थ थे और भीतर के काम क्रोध लोभ आदि को भी जीत चुके थे इसलिए मैत्रेय जी उनको कहते शत्रुहन शत्रु का हनन करने वाले किसी मनुष्य के दो तरह के शत्रु हैं एक बाह्य शत्रु और अंतः शत्रु अंतः शत्रु को जो जीत जाता है वही वास्तविक विजेता है विदुर जी ऐसे पुरुष हैं जो माया को जीत चुके हैं भगवान की कृपा से मैत्रेय जी कहते हैं ब्रह्मा जी जान गए कि भगवान अवतार लिए हैं सक्षात परब्रह्म अवतार लिए हैं किस लिए तत् संख्यान विज्ञप्तय तत्त्वों की व्याख्या जिसमें है उस सांख्य शास्त्र का विशेष विज्ञापन करने के लिए प्रचार करने के लिए भगवान अवतार लिए हैं इस बात के विद्वान जानकार थे ब्रह्मा जी क्योंकि अजह स्वराट वे अजन्मा हैं डायरेक्ट भगवान से उनका जन्म हुआ है और उनका जो ज्ञान है स्वतः सिद्ध ज्ञान है अर्थात डायरेक्ट भगवान से मिला हुआ ज्ञान है अतः वे जान गए कि ये भगवान आए हुए हैं ब्रह्मा जी कैसे जान गए कि ये भगवान है इसी बात को बताने के लिए ब्रह्मा जी के यहां विशेषण दिए जा रहे हैं अजह स्वराट स्वराट का अर्थ स्वेनैव राजते इति स्वराट जिसका ज्ञान अपने आप है इस संसार में जो ज्ञान होता है किसी को तो कई लोग मिलकर के सिखाते हैं वो भी थोड़ा ज्ञान होता है यहां पर सबसे पहले मां शिक्षा देती है कुछ सिखाती है पिता कहना या चलना खाना बोलना जो भी कुछ काल के बाद पिता जी सिखाते हैं फिर और परिवार के लोग सिखाते हैं इसके बाद स्कूल जाता है तो कई शिक्षक मिलकर सिखाते हैं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 हृदय में संकल्प मात्र से भगवान ने शिखर ब्रह्मा के समस्त वेदों के विद्वान हैं समस्त सृष्टि की रचना करते हैं परम विद्वान है अतः वे समझ गए कि सक्षात भगवान जन्म लिए हैं करदम जी के हैं ऋषि कारण से वे मरीचि आदि ऋषियों के साथ करदम जी के आश्रम पर आए जाएंगे तो भगवान के आविर्भाव का अभिनंदन कर रहे हैं स्वागत कर रहे हैं सभा जैन विशुद्धिन चेतसा तच्चिकिरसितम तस चिकिरसितम भगवान सांख्य शास्त्र का परवर्तन करने के लिए भक्ति की शिक्षा देने के लिए अवतार लिए हैं तो भगवान की इस योजना पर भगवान के इस प्लान पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न थे भगवान इस काम के लिए संसार में आवे तो यह बहुत बड़ा काम है जैसे नरसिंह देव जन्म लिए प्रकट हुए क्या करने के लिए बहुत सीमित काम उनका था प्रहलाद की रक्षा और हिरण कश्यप का वध करना लेकिन भगवान कपिल देव जो प्रकट हुए हैं समग्र मानव जाति को या समग्र जीवों को भक्ति और ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए हैं इसलिए यह जो उद्देश्य था भगवान का यह वास्तव में सभाजन स्वागत के योग्य था भगवान guru के रूप में जन्म ले रहे हैं जीवों का परम उपकार करने के लिए बहुत महिमामय अवतार है कभी-कभी भगवान गुरु के रूप में प्रवचन किए हैं जैसे इस ऋषभ देव के रूप में कपिल देव के रूप में और भगवान स्वयं श्री तो ज्ञान का उपदेश करते ही रहते गीता का उपदेश किए में और वास्तविक ज्ञान ही वास्तविक जानकार तो भगवान ही है वही जो बोलते हैं तो वो सत्य है परफेक्ट है बाकी लोग तो झूठ बोलते हैं यदि भगवान की बात को बोले तब तो सही बोलेंगे नहीं अपने मन से बोले तो सरासर झूठ बोलते तो और लोग तो कितना सिखाने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं ब्रह्मा जी तो अपने आप सीखे हुए व्यक्ति इसीलिए वे भगवान के इस महिमा को समझ गए और भगवान के इस चिकिन्सितम को अभिप्राय को जानकर भरी भरी प्रशंसा किए सभाजय और वे करदम जी पर बहुत प्रसन्न थे धन्य है जिसके घर में भगवान प्रकट हो रहे हैं करदम जी इनके पुत्र हैं ब्रह्मा जी के मरीचि आदि भी पुत्र हैं मरीचि आदि पुत्रों का विवाह करदम जी की पुत्रियों से होगा इसमें लौकिक नियम नहीं देखना चाहिए कि एक भाई की लड़की का विवाह दूसरे भाई के इन दूसरे भाई से हो रहा चूंकि ब्रह्मा जी से जो भी पुत्र हुए थे वो किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुए थे जस प्रकट हुए थे इसलिए उनमें लौकिक भाई का संबंध नहीं था जब एक मां के पेट से कोई जन्म लेता है तो उसको भाई कहते हैं और उस स्थिति में कभी भी बहन का विवाह भाई से नहीं हो सकता है भूल करके भी कभी नहीं या उसी परिवार में Pau ho, toh iska vibah <coughs> aapne püttr se nai hosakta ja niyam hain parantum brahma jise putrahu, püttr huo ei, või islao kõik niyam se nai hos jäise, või toh aise hos jäise, is ghar se maan lese eek lardki nikale aur eek puruus nikale toh koji bhai-bhand nahi ho gaya e, sõmajna chaheie, ageha prasang aega, isilime iska sõnkeet तो भगवान के इस अभिप्राय का बहुत स्वागत किया ब्रह्मा जी ने और करदम जी पर बहुत प्रसन्न थे प्रहिर्ष माने रसु भी ब्रह्मा जी की इंद्रियां बिल्कुल खिल गईं प्रसन्न हो गए उनके आंख उनकी, उनकी भाषा कान सब कुछ बहुत प्रसन्न थे और करदम जी से इस प्रकार कहने लगे तो भगवान की प्रशंसा जैसे वे की है उससे भी बढ़ करके भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं कर रहे है। पांच श्लोकों में करदम जी की प्रशंसा की है और तीन श्लोकों में देहूति की प्रशंसा कर रहे हैं ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी सबसे बड़े भक्त हैं और भगवान के सक्षात पुत्र हैं वे करदम जी का गुणगान है इस प्रकार से अप्रशित किया जाता है जब कोई अपना पुत्र या अपना शिष्य भगवान की भक्ति में अग्रसर हो विकास करे तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए ब्रह्मा जी प्रशंसा कर रहे हैं Brahmavacha, Brahmaji kahtee Tvaya me pachitistata kalpita nirvyalikata ha Janme sanjagrihe vakyam bhavan maanad maanayan He taat, he prieputra, kardam Vastamme tum dusrõnka shtkār kertee ho Bade loon ko maan deetee Tumne meeri bhaut ki यह पूजा का अपचिती कारथे पूजा और पूजा कारथे सम्मान बेटा तुमने बहुत आदर दिया मुझे बहुत सम्मान किया क्या किया कि जन्मे संजगृहे वाक्यम भवान मानद मानदो तुमने हमारी बहुत पूजा की तुमने हमारा सत्कार किया कैसे निर्भली कत निस्कपतम कपट छोड़कर के शुद्ध मन से तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया मैंने जो कहा उसको तुमने ग्रहण किया ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रिय पुत्र तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमने निष्कपट भाव से मेरे आदेश का पालन किया ब्रह्मा जी ने कहा था करदम जी से जब करदम जी ने पूछा कि पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि बेटा तुम विवाह करो और सृष्टि का विस्तार करो और भगवान की इस तरह से पूजा करो भक्ति करो करो सब सिखाया उस बात से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और शुरू में जो इनके चार लड़के थे सनक संंदन सनातन और सनत कुमार इन पर ये प्रसन्न नहीं थे नवे लोग प्रकट हुए ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहला बेटा उस पर बहुत आशा लगी रहती है कि यज्ञ का पालन करेगा और चारों को जन्म दिए toh luk põuchhe bhi nahi ki haam kia seva kare. Brahmaji swam hi gir karke kahe ki srishti karo. Maksud brahmaji sa o luk põuchhe nahi. Toh brahmaji nene jub kaha ki tum luk srishti karo, isu sara brahmaan tekkha lee hai, chahata hoon ki sarg badhe, srishti badhe. Toh un chauron ne kuch jabaab toh nahi diya, lakin, maksud aise नहीं हम लोग ये कब सब करने वाले नहीं है अपने हाव भाव से बता दिए कि ये बेकार बकरा है हम लोग ब्रह्मचारी रहेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे हम इस जाल में नहीं पड़ने वाले तो ब्रह्मा जी साक्षात पुत्र उत्पन्न किए कि सृष्टि विस्तार करना है और फिर इस तरह से जवाब दे दिए इनको बहुत दुख हुआ बहुत क्रोध आया उन चारों पर पिता की आज्ञा का इस तरह से उल्लंघन करने के कारण क्रोध आ गया लेकिन ब्रह्मा जी क्रोध को roke. के बदले में कुछ गाली गलौज नहीं किए उन लोगों को मैं तो कुछ नालायक बेहुदा आदि कह सकते थे कुछ भी कहते लेके चुपचाप रोक लिए रोके क्रोध को वाणी पर तो क्रोध नहीं आया लेकिन उनके आंखों पर क्रोध आ गया आंख से पता चल जाता है कि आदमी इस समय गरम है कि ठंडा है क्रोध का पता आंखों से चल जाता है Aangh pär krodha gaya Aangh pär krodha mei Putr utpan hua Aangh pärmahaji Toh roo raha ta Rote huwe Uusne bramahaji Jab jamb lia Toh roo raha ta Iske baad Bramahaji ko pranam Karke Kaha Kee Mäin aapki Kya sewa karu Isbacche Pärmahaji Prasann se Poocha Kee Kya sewa Kare Karj Karo Shristi Karo और तुम्हें मैं 11 पत्नियां दे रहा हूं और 11 रूप से सृष्टि विस्तार करो तूने कहा जो आज्ञा और उसके बाद उस सृष्टि विस्तार करने लगे तो सब सांप बिच्छू भूत प्रेत sristi थर्ड क्लास की सृष्टि सब उत्पन्न करने लगे उधर में लगे ध्यान नहीं दे रहे ध्यान दिया पुत्र के केवळ जवल और मलेच यही भर गए इस तरह तब ब्रह्मा जी आए और रोके बस बस बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप बंद करो बंद करो बंद करो मैं नहीं जानता था कि इतना खराब सृष्टि तुम करोगे बंद करो बंद करो तब बेटा तब क्या करें ब्रह्मा जी तपस्या करो तप करो भगवान का भजन करो और अब तुम्हारे सृष्टि करने का काम नहीं रहेगा तुमको मैं प्रलय करने का डिपार्टमेंट दे रहा हूं तब से रुद्र प्रलय करते हैं अब सृष्टि नहीं करते तो चार तो ऐसे जवाब दे दिए थे और ये पांचवा जो निकला है तो सृष्टि किया लेकिन सब कंडम सृष्टि भर दिया तावेद भगवान का ध्यान किए बहुत काल तक और ये सब उत्पन्न किए तो उसमें करदम जी को भी उन्होंने उत्पन्न किया तो करदम जी डायरेक्ट उनसे आज्ञा मांगे उन्होंने आज्ञा दी बेटा सृष्टि करो विवाह करो तो करदम जी विद्वम कर सकते थे कि मैं भी ब्रह्मचारी हूं मैं इस जाल में नहीं पड़ सकता है कि नहीं लेकिन करदम जी अपने पिता की आज्ञा को अविचल रूप से माने उसी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं Janme sanja grihe Bhavan bhavad maanad Mandia Tumne hume maan diya, meri agnya ko grahna kiya, niskapat bhaavse. Isliye mei bõhut prasand huum, beita. Mei hirde se tum per Kardamji vaastav itna niskapat purusteg, jub bhaagvaan unke samane prakat huye, to bhaagvaan se unhone maanga, ki mei karna chahata hu. और कृपया मेरे स्वभाव के अनुसार मेरी भक्ति में सहायता देने वाली कन्या मुझे दीजिए भगवान से सीधा विवाह के लिए प्रस्ताव डाला तो भगवान कहते हैं परसों आपका विवाह हो जाएगा मनु महाराज अपनी कन्या देवहूति को लेकर आपके आश्रम में आएंगे आप स्वीकार कर लीजिएगा इस विवाह कोक्षात भगवान ने कराया था देवहूति और करदम के विवाह और ब्रह्मा जी की आज्ञा का इन्होंने पालन किया Nishkapatbhavad se pita Pitar guru ki agnya ka pahalun karna chaheja. Usmein kutsh chen-chan nahin karna chaheja. Keea guru thik nahin bool raha, ee nahin bool raha, ee nahin bool raha, ee nahin Inko samjhavu nai, aise agnya haomko kuih dee dii? <laughs> Aab ah, sisse sehi guru ban Saad bina sochei guru ni kaah diia, kutsh vichar nahin kiie. <laughs> aise, aise. Kuch na kutsh. चिनचा लगा रहता कुछ ना कुछ रास्ता निकालते रहे उनके वाक्यों का यह अर्थ हो सकता है उनका को कई अर्थ हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा सकता। उसमें क्या अर्थ समझना गड़बड़ था ब्रह्मा ने सीधा कहा कि सृष्टि करो विवाह करो सृष्टि की बहुत जरूरत है तुम योग्य व्यक्ति हो क्या इसमें समझने में थी अपने गुरु के पिता के आज्ञा का पालन किया तो एक दिन भगवान पुत्र बने अगर इस सन्यासी हो गए होते शुरू से ही तो भगवान तो पुत्र नहीं बने होते ना भगवान तो पुत्र बनेंगे गृहस्थों के ही ब्रह्मचारी ऐसे ही सुखा रह जाएंगे और कम से कम मान लीजिए भगवान न पुत्र बने तो भक्त को तो बनना चाहिए भक्त तो हो सकते हैं और जितने भी ब्रह्मचारी जन्म लिए कुछ भी जन्म लिए वे लोग भी तो माता-पिता से ही आए हैं ना एक ऋण रहता है पितृ ऋण उसको कहते हैं पितृ ऋण तब खत्म होता है जब वह व्यक्ति शुद्ध संतान उत्पन्न करे पुत्र उत्पन्न करे तो उसका ये ऋण खत्म हो जाता है नहीं तो ऋण बना रहता है और वो ऋण तब जाएगा जब बहुत दक्षिण भजन करेगा व्यक्ति भगवान का यह नहीं कि आराम से खाए पिए सोए ब्रह्मचारी रहे सब हो गया ठीक नहीं ब्रह्मचारी को बहुत तपस्या करनी चाहिए बहुत भजन करना चाहिए तब और सब ऋण उतरेगा और सब जिम्मेदारी से पार हो गए ना माता-पिता की सेवा कर रहे हैं ना परिवार की सेवा कर रहे हैं ना कुछ भी नहीं कोई कुल खानदान के नियम नहीं तो यह सब अपराध लगता है तो अपराध तब जाता है जब भगवान के भजन में दिन रात सरा बोल रहे तब कोई बात नहीं जैसे नारद जी सनकादि के सब सरा बोल रहते हैं ऐसा नहीं कि नारद जी कहीं वीणा रख करके दो चार घंटा आराम कर रहे नहीं और मैं बहुत थक गया का मतलब से उसका मन जब भगवान की सेवा में रस में अनुरक्त रहेगा तब संसार के भोग उसको खींच नहीं पाएंगे एक बार पूछा गया था दयानंद सरस्वती जी से वो बहुत स्वस्थ शरीर के थे उनका शरीर भी बहुत बड़ा था बिल्कुल स्वस्थ एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आपको काम वासना नहीं सताती है कभी वास्तव में पक्का ब्रह्मचारी थे पूछा गया उनसे आपको काम बसना नहीं सताती है तो कहते है, हमारे जिम्मे इतना काम है कि उस काम को आने की फुर्सत नहीं मिलती है <laughs> तो निरंतर 24 घंटा वो किसी ना किसी कार्य में लगे रहते हैं यह काम तो तब आता है जब आदमी फालतू पड़ा रहता है तब दुर्विचार मन में आता है अगर निरंतर क्रिया में रह है subhkriyao mei laga raha, tohis kama ko avasar hii naih ka. Toh brahmachari ka jeevan is tarhse ka jeevan hana chaheha. Nirantar lage rahna, lage rahna, lage rahna. Nahin toh riski jeevan hai. Kahin ni gir sakti hain. <coughs> man ka girna hiu vastavit girna maana तो जो करदम जी ने दिखाया अपने पिता की आज्ञा का पालन करके वही समचीन मार्ग है वास्तव में कितना फर्स्ट क्लास का गृहस्थ जिसके पुत्र भगवान बने इस प्रकार के गृहस्थी पर लाखों सन्यासी न्योछावर करना चाहिए वो तो किसी काम के नहीं ये है गृहस्थी की शोभा ब्रह्मा जी जो जगत गुरु हैं सबसे बड़े वैष्णव उप्रसंशा कर रहे हैं धन्य हो बेटा तुमने मेरी पूजा की सही पूजा की निष्कपट भाव से जो तुमने मेरे वाक्यों को ग्रहण किया अब इसी को सिद्धांत के रूप में कहते हैं एतावतेव सुश्रुसा कारजा पितरि पुत्र कहि वाढमित अनुमन्यत गौरवेण गुरुवचह बेटा पुत्रों के द्वारा अपने पिता के प्रति माता-पिता के प्रति यही सबसे बड़ी सेवा है यह बस इतनी ही सेवा है कि पिताजी अगर कुछ कहे गुरु कुछ कहे आज्ञा दे तो कह देवा ढ़म ठीक जो आज्ञा जो भी आज्ञा दे रहा है तो उसको यह कह दे शुद्ध भाव से ठीक है मैं करूंगा इस तरह से कह दिया on kes vagu malliat ja hi basiteni hieva. Is karhen ol muukse kohha jatika na kor. Vatleb vaadham ei kä ei ar äägi teeka. Jo kaha ohhi kare. Ja ta tieva susrusa. Va siitei hi seeeva. Agiab palan korrdea ja hisab see oli seeva. Aisa nahi koha saakta, ab toh aap guru hain, koha diie, toh em kia kare? <laughs> Lekid aisa nahi kohana chaheie. Kus meeri bhi samvart dech kar boliie, mei kia koha saakta hoon, nahi koha saakta. <laughs> Jog agya dija, koha de. Maharaj Jajati ne aapne chote putra se koha, puru Tum bade bhaidioon ki ta nane mat tumhari javani lekarke meh sunsar ka sukh bhogu. Tumhari nana ne mehjhe asma meh budeha bana diya. Sukra charge. Tumhane jaisa kaaha hai, tum epne javani dhe do. Meh javani hokar ke sunsar ka sukh lelo kuch sun karke तुरंत ही गुरु महाराज ने कहा कि पिताजी मुझे इस बात से संकोच हो रहा है कि आपको कहना पड़ा बिना कहे ही आपको दे देना चाहिए था तो ये उस समय कहते हैं कि चार प्रकार के पुत्र होते हैं तीन प्रकार के पुत्र होते हैं वे कहते हैं एक असली पुत्र उत्तम कोटि का पुत्र वो है जो पिता के संकल्प को जान करके उसे पूरा कर दे पिता को जवान न चलानी पड़े कुछ कहना न पड़े वो जान जाए कि पिताजी ये चाहते हैं वचपुरा कर तो उत्तमश्च चिंतितम कुरयात प्रोक्तकारी तु मध्यम और पिता के कहने पर आज्ञा पालन करे श्रद्धा सहित करे लेकिन कहने पर करे तो सेकंड दर्जे का पुत्र है फर्स्ट क्लास का नहीं और थर्ड क्लास का बेटा कौन है जो अश्रद्धया कुरयात पिता की आज्ञा का पालन कर देता है लेकिन भार मानकर कुछ अश्रद्धा से करता है ये थर्ड क्लास का बेटा है और फोर्थ क्लास का बेटा है ही नहीं जो पिता की आज्ञा का पालन बिल्कुल ना करे अश्रद्धा से भी जैसे तैसे भी किसी भी तरह से ना करे तो उसे पुत्र नहीं कहा गया है उसे पिता का मूत्र कहा गया है वो पुत्र पुत्र नहीं है वास्तव में उमल मूत्र जैसा है जैसे पिता के शरीर से मल मूत्र निकलते हैं वैसे वो भी एक दिन निकल गए वो बेटा नहीं इपुरु महाराज कह रहे और कहे कि मुझे बहुत इस बात से शर्म आ रही है कि आपको कहना पड़ा ये देह तो आपका दिया हुआ है तो इसकी जवानी आप ले लीजिए जितना दिन इच्छा करे लीजिए मैं आपके बुढ़ापा को ले रहा इतना कह करके पिता के बुढ़ापा को ले लिए और कितने वर्षों तक 1000 वर्ष तक 1000 वर्ष तक जजाती महाराज युवक रहे और सबसे छोटा बेटा वो वृद्ध बन करके रहा इस तरह से पिता का आदर करना चाहिए इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति ललआई थे कि मैं ज्यादा भोग भोगूं मैं बेटर भोग भोगूं ये करूं वो करूं वो करूं क्या भोग करके करेंगे इसमें कोई सुख है नहीं पुरु महाराज ने अपने पिता के बुढ़ापा को ले लिया और जवानी दे दिया तो पुरु महाराज का जस फैला हुआ है संपूर्ण वैदिक ग्रंथों यहां तक कि ऐसे बेटा देखे गए जो कठिन से कठिन आज्ञा का पालन कर दिए जैसे भगवान राम पिता ने कह दिए कहे तो नहीं लेकिन कैकई को वचन दिए थे कि वर दूंगा तो उसने मांगा राम को 14 वर्ष वन दे दो तो भगवान अपनी इच्छा से पिता के धर्म की रक्षा के लिए अयोध्या का राज छोड़ दिए और वन में चले गए जमीन पर सोते थे वन में फलने वाले कंदमूल फल खाते थे नदियों का जल पीते थे का 14 साल तक आए किसी गांव में नहीं गए यह है सतपुत्र का काम पिता के धर्म की रक्षा के लिए छोड़ दी और परशुराम जी तो पिता की बात मानकर अपने मां का भी वध कर दिए यदि यह सब बातें सीखने लायक नहीं है कि ऐसा करना चाहिए लेकिन इतिहास बताता है कि पिता ने कह दिया कि इस दुष्ट को मारो पहले उन्होंने अपने अन्य पुत्रों को आज्ञा दिया अन्य पुत्रों को आज्ञा दिया कि मारो इसको माको तो बेटा कैसे मार सकता है अपने मां को सब लोगों ने कहा नहीं हम नहीं कर सकते छत्र जमदग्नी जी ने अपने छोटे बेटे को कहा परशुराम को तुम इसको मारो इसका वध करो और जो हमारी आज्ञा नहीं माने हैं इन सब भाइयों को भी मारो और वो उठाए कुल्हाड़ी और मां का भी मस्तक काट दिए भाइयों का भी काट दिए और तब जमदग्नि जी बहुत प्रसन्न हुए कहे कि बेटा तुमने का पालन किया है तुम मुझसे वर मांगो जो भी चाहिए वर मांगो तो परशुराम जी वास्तव अपने पिता के प्रभाव को जान ही मां का वध और भाई उन्होंने मांगा कि मेरी मां जीवित हो भाई भी जीवित हो जा। मैं यही चाहता हूं और गले का कटा हुआ निशान और इनको जीवन याद नहीं आए इनको तो जमदग्नि जमदग्नि जिने काट ठीक है ठीक है तो मां भी जी गई और भाई भी जी गए सब भगवान लेकिन यहां यह बात कही जा रही है कि पिता की का किया Iedhär biväik rakhna, ees aega ei ole, kui pita-jii joh kus bhi koha, sense hona cahe, agar maanud oga pita-koha teb, jilane ke sakti, teb pita-jilane ke sakti, teb pita-jilane ke sakti, kus agar pita-jii koha, kui botal kharid kar sarab lao, to putre, agar na kharidde, to koji paap nai hooga, hai na, kui bhadle, kui bhadvan ka इस तरह से पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि पुत्रों के द्वारा पिता की गुरु की यही सबसे बड़ी सेवा है कि वो कुछ कहे तो कहे कि ठीक इस पर एक प्रश्न उठाया गया मान लीजिए वो असमर्थ हो पूरा करने में बेचारा कमजोर है नहीं पूरा कर पाया तब तो ब्रह्मा जी इसी बात को कह रहे हैं ठीक है आखिर उसने स्वीकार किया ना बेचारे की शक्ति नहीं थी एक बार शुद्ध हृदय से कहा न वाढम ठीक है आप जैसी आज्ञा करें और आज्ञा पालन की शक्ति नहीं है जो शक्ति नहीं है वो तो बाद की बात है लेकिन जब शुद्ध हृदय से कह दिया कि मैं करूंगा और अपना प्रयास भी किया यथा शक्ति तथा भक्ति जितनी शक्ति है उतना पिता की या गुरु की आज्ञा के पालन का प्रयास किया तो ठीक है उसकी सेवा कंप्लीट मान ली जाएगी अब तुमने तो करके दिखा दिया ईमा दोही तरह सत्य स्तव मत् सुमध्यमा स्वर्ग में तं प्रभा वैश्वई ब्रहिष्यंत ने कदा अब कह रहे हैं उन बच्चियों को देख करके ब्रह्मा जी जो करदन देहूति से उत्पन्न हुई थी ईमा दोही तरह सत्य ये जो तुम्हारी कन्याएं हैं ये सभी परम साध्वी हैं शुद्ध हैं अरे पुत्र ये परम सुंदरी हैं सुमध्यमा इनका मध्य भाग छिन्न है मतलब कटी पतली कमर है इसके द्वारा ब्रह्मा जी उनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं एक व एक शब्द द्वारा कि शरीर की दृष्टि से भी ये बहुत सुंदरी हैं और आचरण चरित्र की दृष्टि से सत्य सती हैं बहुत शुद्ध हैं परम सुंदरी हैं और ये प्रभावी अपने वंश द्वारा वंश वृद्धि द्वारा अनेकधा वंश वृद्धि द्वारा अनेक प्रकार से वंश की वृद्धि करके इस सृष्टि का विस्तार करेंगी तो ब्रह्मा जी मानो अभी आशीर्वाद दे रहे हैं कि जितनी पुत्रियां हैं ये कन्याएं हैं इनका विवाह होगा तो इन्हें भी बहुत-बहुत संतान होंगी और इस तरह से इस विश्व सृष्टि में इनका बहुत बड़ा सहयोग होगा अनुसूया भी एक बेटी थी देहुति की नौ मैसे और अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी बनी ये सब आएगा आगे की कौन किसकी पत्नी बनी ब्रह्मा जी स्वयं ही विवाह का प्रस्ताव रख रहे हैं कि ये तुम्हारी कन्याएं परम सुंदरी हैं और परम सदाचारिणी हैं ये लोग अनेक प्रकार से वंश का विस्तार करेंगी इस सृष्टि को बढ़ाएंगी पुरस्कार थे आशीर्वाद है कि इनको भी पुत्र होंगे ये होंगे तो तुम इनहे इनके रुचि के अनुसार और सील के अनुसार इनको सौ पुरषियों को दो अतस् त्वम ऋषि मुख्य भयो यथा सीलम यथा रुचि आत्मज परिदेय यद्य बिस्ट्रीणी हि जसो भूमे अतः इनमें सृष्टि की शक्ति है इनके वंश बढ़ेंगे अतः तुम ऋषियों में जो प्रधान ऋषि जन हैं यहां आए हुए हैं मरीचि आदि इनको Jathasilam jatharruči Bacchiyon ke sile ke anusar Unki ruči ke anusar Tum kanyadaan karo Aar aapne jas ka vistar karo Jathasilam jatharruči Vibah mei bramhaji Ees do bat pradhan Jathasilam Jatharruči Seel saobhavdeh karke और जिसका जैसा सील हो वहां नौ ऋषि तैयार थे आए थे ब्रह्मा जी ही लाए थे विवाह के लिए जैसा मैं पहले कहा था कि जिस दिन जन्म हुआ कन्याओं का उसी दिन वो विवाह के योग्य थी तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं इनका विवाह होना चाहिए किसके साथ ऋषि मुख्यभ्यो जो ऋषियों में श्रेष्ठ है उनके साथ विवाह करना है ऐसा नहीं कि जैसे तैसे जहां तहां बेमेल विवाह कर दे विवाह में बहुत सावधान रहना चाहिए कन्यादान एक बहुत बड़ा दान है तो योग्य वर को ही समर्पित करना चाहिए शिला प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रपोर्ट में आज से 40 वर्ष पहले और उसके बाद लिखा गया उसके बाद कितना वर्ष बीत गया लगभग प्रभुपाद जी के कथन अनुसार 65 70 वर्ष पहले है कन्याओं के विवाह में बहुत कुछ देखा जाता था ज्योतिष के अनुसार गणना की जाती थी और विवाह में इस बात की प्रधानता थी कि जिस कन्या में जिस वर में दैवी गुण है जिस, जिस कन्या में तो उसका विवाह दैवी गुण वाले वर से ही किया जाता था और किसी में असुर लक्षण है तो उसका विवाह असुर स्वभाव वाले लड़के से ही किया जाता था इस प्रकार का विवाह बहुत koit तक चलता है बीच में कोई तलाक hawkornadekha ja lorkonkesaub नहीं रहती है। लेकिन ja lorkonkesaub के ja को skar, देखा जाए लड़कियों के bham dehkarke, or देखा जाए dehkarke, संस्कार kardi ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja जुक्तक रहता भी तब तक भी रोज रोज कलकनम रोज रोज झगड़ा ही होता रहता कुछ तो ऐसे स्त्री पुरुष होते हैं कि 24 घंटा में दो चार बार झगड़ा हो ही जाता है और फिर मिल जाते हैं दूसरे दिन के लिए फिर झगड़ा और अंत में पकड़ लेते चल सरकार फैसला <laughs> इस से कोई विवाह है तो नरक जैसा है वस्तु तो ब्रह्मा जी कहते हैं यथा श्रीलम यथा रुचि सिल स्वभाव के अनुसार विवाह होना चाहिए <coughs> तो तुम कन्यादान करो <coughs> तो तुम्हारा इतना बड़ा भाग्य है करदम कि तुम्हारी बच्चियां सती हैं और परम सुंदरी हैं ऋषियों के साथ इनका विवाह होगा और पुत्रस्तु सक्षादीश्वर एव और तुम्हारा जो पुत्र है वो तो सक्षात भगवान अब कर वेदा हम पुरुष वेदा हमाद्यम पुरुषम अवतीर्णं स्वमायया भूतानां सेवधिं देहं विब्राणं कपिलं मुने हे मुने हे कर्गम मैं जानता हूं जो तुम्हारा पुत्र है वह आदि पुरुष भगवान है मैं जानता हूं वेदा अहम् यद्यपि करदम जी को पहले से ही पता है कि भगवान ने पहले से ही कहा था लेकिन ब्रह्मा जी कहते है हैं मैं जानता हूं तुम्हारा पुत्र सक्षात भगवान अवतीर्णं सोमया ये अपनी योग माया से चित शक्ति से अवतीर्ण हुए हैं वैरंगा माया शक्ति से इनका कोई संबंध नहीं है जन्म के विषय में मतलब भगवान का जो श्री विग्रह है शुद्ध सच्चिदानंदमय है और अपनी माया शक्ति अपनी योग माया शक्ति से अपने आप प्रकट हुए हैं इनका जीवों जैसा जन्म नहीं हुआ इसो तंत्र है ये स्वतंत्र हैं जीवों के सर्वह सर्वविष्ट को पूरा करने के लिए एक कपिल नामक देह ग्रहण किए भगवान जो स्वरूप प्रकट किए हैं इस स्वरूप का नाम है कपिल कपिल नाम इसलिए पड़ा कि कपिल एक रंग माना जाता है पीला रंग और लाल रंग के बीच में होता है भूवर कहते हैं उसको उस रंग का भगवान का शरीर था इसलिए उनको कपिल कपिल कहा जाता है यह जो शरीर है उसके विषय में कहते हैं सेवधिम सेवधिम का अर्थ निधि अर्थात सबके अभिष्ट को पूरा करने वाला है भगवान का यह अवतार वास्तव में बहुत उपयोगी अवतार है बहुत उपयोगी अवतार पृथ्वी का भार दूर कर देना किसी असुर को मार देना वो सब बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं है सबसे श्रेष्ठ कार्य है मनुष्यों को शिक्षा देना सत्य की ज्ञान देना आज भी आप देख सकते हैं कहीं प्रशासन में गवर्नमेंट पे कई विभाग होते हैं लेकिन शिक्षा विभाग का सर्वोच्च महत्व होता है एजुकेशन विभाग और इसके बाद ही और किसी का है वैसे पुलिस विभाग भी, भी बहुत महत्वपूर्ण है पुलिस ना रहे तो एक दिन में जनता रद्द हो जाएगी <laughs> तो बहुत अत्याचार करेंगे तो पुलिस आए तो उसके डर से ठीक रहते हैं तो, तो जरूरी है जेल विभाग जरूरी है सब है लेकिन सबसे आवश्यक जो विभाग है वो है एजुकेशन विभाग विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय इसकी बहुत जरूरत है ये तो लौकिक शिक्षा के लिए मैं कह रहा हूं लेकिन वास्तव में भगवान प्रकट होते हैं तो दिव्य ज्ञान देने के लिए गुरु के रूप में भगवान कपिल देव का ऐसा उपयोगी अवतार है उपाध्याय इसीलिए इस देह कोई स्वरूप को, को ब्रह्मा जी सेवधिम कह रहे करदम जी से ही वो बता रहे हैं कि आपका पुत्र सक्षात भगवान है मैं जानता हूं अपनी चित शक्ति से स्वरूप शक्ति से अवतार लिए हैं और समस्त जीवों के हित के लिए उनका अभिष्ट पूरा करने के लिए भगवान का ये अवतार हुआ क्या हित करेंगे ज्ञान विज्ञान योगे ना कर्मणा मुद्धरण जटह हिरण्यके सह पद्मक्ष पद्ममुद्रा पद्मम्बजः ज्ञान जो शास्त्रों में कहा गया है शास्त्रुक्तम शास्त्र में जो लिखा गया है उसको ज्ञान कहते हैं उसकी जानकारी किसी को ज्ञानी कहा जाता है और विज्ञान का अर्थ है अपना डायरेक्ट अनुभव शास्त्र के बल से ही लेकिन अपरोक्ष जो अनुभव होता है डायरेक्ट सक्षात अनुभव इसको विज्ञान कहते हैं शास्त्रों में लिखी हुई बात का ठीक-ठीक अनुभव हो तो इसको विज्ञान कहा जाता है और शास्त्रों में जिस उपदेश का वर्णन है उसकी जानकारी होना उसको ज्ञान कहते हैं तो ज्ञान और विज्ञान के द्वारा ज्ञान और विज्ञान ही उपाय है शास्त्र का ज्ञान और भगवान के भक्ति में अपना अनुभव यह जो उपाय है योग उपाय है इसके द्वारा भगवान उद्धरन जटा, कर्मणान जटा, कर्मों के जटा को मूल कर, साथ वासनाओं को उत्पाटित करेंगे. प्रते एक जीव के मन में बहुत सी वासनाएं हैं, बहुत सी छाएं हैं, इनको जटा कहा गए, जटा कार से जड, मूल है. ये मूल बहुत गहरे धंसे हुए हैं तो भगवान भक्ति का उपदेश करके संघ शास्त्र का उपदेश करके इस काम जटा को वासना को उखाड़ देंगे अपने प्रवचन से बहुत गहरे कई सौ किलोमीटर में फैली हुई जटाएं जन्म जन्म में केवल वासना ही तो बनती है जीव के हृदय में और वासनाएं ही वास्तव में कर्म कराती हैं यह कर इंद्रिय तृप्ति के जितने भी कर्म है यह कमाओ यह करो यह करो यह करो इसके पीछे है जटाएं अर्थात वासनाएं तो जैसे किसी विशाल वृक्ष के विशाल जड़ों को मूल को कोई उखाड़ दे तो वृक्ष फिर सूख जाता है उसी तरह से भगवान का यह अवतार ज्ञान और विज्ञान रूप उपाय से मनुष्यों के कर्म की वासनाओं को उखाड़ कर फेंकने के लिए है उद्धरण उत्पाटित करेंगे इसमें भगवान के कार्यों का वर्णन किया गया क्या करेंगे ऐसा प्रवचन करेंगे और इनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं हिरण्यकेश पदमाक्ष पदमुद्रा पदांबुज भगवान का शरीर ऐसा होगा जिसमें केश पीले वर्ण के बिल्कुल होंगे सोना जैसा पीला किसी किसी व्यक्ति के केश वास्तव में बिल्कुल उजले होते हैं तो खासकर के अंग्रेजों का उधर दिखता हूं विदेश में उनका केश काला काला नहीं होता है बच्चों का जो कभी केश वो कुछ भूरे रंग का होता पीला नहीं होता है भूरे होता पक्के विदेश से भी नहीं रहता दूसरे तरह का होता है लेकिन भगवान कपिल देव का जो केश होगा वो हिरणण है सोना के समान पद्माक्ष आंखें कमल के समान सुंदर होंगी हैं और पद्म मुद्रा पदाम्बूज उनका चरण कमल हमेशा पद्म की मुद्रा में रहेगा पद्म मुद्रा का दो अर्थ है पद्म की मुद्रा है चरण चिन्ह है भगवान के चरण कमल में एक कमल का चिन्ह है उस कमल मुद्रा का या पद्म मुद्रा अथवा पद्म के आकार में अपने पैरों को रखेंगे मतलब पद्मासन लगाएंगे हमेशा पद्म मुद्रा पद्म मुद्रा भगवान कपिल देव हमेशा पद्मासन से बैठते हैं पद्मासन करते दोनों पैरों को इस पैर को इस पर चढ़ा लेना इस पैर को इधर चढ़ा लेना सीधा बैठना इसको पद्मासन कहते हैं तो भगवान कपिल देव के शारीरिक अवस्थिति का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि ऐसे रहेंगे पद्म मुद्रा पदाम्बुज इस रूप में बैठ करके पद्मासन पर भगवान ज्ञान का उपदेश करेंगे उनके द्वारा जीवों की कर्म वासना को उखाड़ कर फेंक देंगे भोग वासना इसलिए यह अवतार वास्तव में बहुत उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक जो है ये देहूति को कह रहे हैं यहां तक कपिल देव को कहते विभ्राणम कपिलाम मने इधर से पांच श्लोक और ज्ञान विज्ञान योग है ना कर्मणामु धरन जटा हिरण्यकेश पद्मक्ष पदमुद्रा प्रदांबुज इसमें क्रिया का वर्णन नहीं है इसलिए आगे शेष इस श्लोक का संबंध है तो संबोधन करके कहते हैं एष मानविते गर्भम प्रविष्टः कैत भारदनः अविद्या संशय अग्रं थिम छित्वा गांभीषरिष्यति हे मानवी हे मनु की पुत्री देवहुति ये पहला श्लोक इसके पहले का श्लोक भी देवहुति से ही कहे हैं और यहां स्पष्ट संबोधन कर रहे हैं हे मानवी हे मनु नंदनी एसह कैट भार्दन ते गर्भं प्रविष्टा कैतव का वध करने वाले भगवान विष्णु तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किए कैट भार्दन का यहां अर्थ क्या है वास्तव में कैटव नाम का असुर ब्रह्मा जी से वेद चुरा करके ले गया था ब्रह्मा जी का वेद चुरा करके ले गया था वास्तविक अर्थ यह है कि कैटव अविद्या का ही एक दूसरा रूप है और ब्रह्मा जी के ज्ञान को तिरोहित किया था ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी लाइब्रेरी में ग्रंथ रखे थे उठा कर ले गए थे ब्रह्मा जी को इस सब जरूरत नहीं थी पन्ना रखने की पढ़ने के ये सब लेकिन बात बताने के लिए कि ब्रह्मा जी आलस समेत तमोगुण में वेद को भूल गए तो वास्तव में अविद्या आलस से या तमोगुण एक असुर के रूप में हुआ तो ऐसा दिखाया जाता है कि वो चुरा करके ले गया चुरा करके ले गया तो भगवान ने उसका वध किया तो यहां पर भी भगवान अज्ञान का नाश करेंगे इसीलिए कैट भार्दन कहा गया है कैटव का नाश करने वाले भगवान विष्णु तुम्हारे घर में प्रवेश किए हैं तुम्हारा पुत्र बने हैं और तुम्हारा गुरु भी बनेंगे क्या करने के लिए अविद्या संशय ग्रंथिं छित्वा ये अविद्या संशय ग्रंथि का छेदन करके फिर पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे अविद्या संशय ग्रंथि का क्या अर्थ है वही अर्थ है कि ग्रंथि क्या है अविद्या स्वरूप का ज्ञान नहीं है स्वरूप का ज्ञान अविद्या है और संशय का अर्थ है देह में आत्मबुद्धि मिथ्या ज्ञान जितने प्रकार का समझ है जितने प्रकार का मिथ्या ज्ञान है मिथ्या अभिमति है इसको संशय कहा गया यह संशय का डाउट नहीं हुआ संदेह नहीं हुआ यह संशय का अर्थ ठीक विपरीत ज्ञान जो वास्तव में ज्ञान नहीं है तो अविद्या स्वरूप का कोई याद नहीं रखना और भिन्न वस्तु को ही अपना स्वरूप मान लेना इसको संशय कहते हैं तो यह है ग्रंथ थी इसका भगवान प्रवचन द्वारा छेदन करेंगे तुम्हारा तुम्हें उपदेश करेंगे और इसके बाद पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे अब भगवान की सर्व मान्यता का वर्णन कर रहे हैं अयम सिद्ध गण अधि सह सांख्य चारजय सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यम गणताते कीर्तिवर्धनः ये समस्त सिद्ध गणों के अधिश्वर होंगे और जितने भी संक्याचार्य हैं जितने ज्ञानी हैं भक्त हैं सब इनका बहुत आदर करेंगे भगवान कपिल सुसंमत सुपूजित इनकी बहुत पूजा करेंगे आदर करेंगे और लोक में इनका नाम होगा कपिल ब्रह्मा जी अभी इन से संते दिए आखिर भगवान का भी कोई गुरु होना चाहिए ना भगवान तो अपने बेटा के बेटा बने हुए हैं तो ब्रह्मा जी तो ऐसे ही गुरु हो गए तो भगवान के दादा तो है। में लीला में वास्तव में तो कोई भगवान से बड़ा नहीं है लेकिन के बंस में भगवान प्रकट हुए है। तो हैं में इनका नाम तो इसलिए कर उनको और ये तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करेंगे तुम्हारा नाम बढ़ेगा कि भगवान तुम्हारे पुत्र बने और तुम्हें ज्ञान दिए तमायत्रेय जी कहते हैं तौ आस्वस्थ जगत् श्रष्टा कुमारै सह नारदह हंसो हमसे न जाने न त्रिधाम परमम जयव इस प्रकार गर्दमवरदेव हुतिको आश्वासन दे करके और आज्ञा दे करके ब्रह्मा जी अपने चारों कुमारों के साथ जनक सनंदन सनत कुमार और सनातन इन चारों के साथ वे चले गए और सह नारद नारद जी को भी इसका अर्थ है कि चारों कुमार भी आए थे यहां ब्रह्मा जी के साथ और नारद जी भी आए थे पर ये लोग नास्तिक ब्रह्मचारी हैं तो इनको ब्रह्मा जी विवाह उत्सव में नहीं रहने दिए विवाह का उत्सव चालू होने से पहले कहे चलो ब्रह्मचारी को विवाह उत्सव में नहीं भाग लेना चाहिए जो नैष्टिक ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं वे और जो अभी नैष्टिक नहीं है अभी आशा में है कि आगे चलकर हम भी वाइट हो जाएंगे तो उनकी बात दूसरी है कौन नैष्टिक नहीं निष्ठा के साथ जो ब्रह्मचारी रहे तो उसको नैष्टिक ब्रह्मचारी तो नारद जी तो पक्का नास्तिक ब्रह्मचारी हैं सारा ब्रह्मांड जानता है और जो ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र थे चार वो तो ऐसे ही नंग धंग रहते हैं दिव्य चिन्हमय शरीर वाले और उनका तो सब लोग जानते हैं कि इन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया कभी भी विवाह नहीं करने का नास्तिक ब्रह्मचारी तो जो नास्तिक ब्रह्मचारी हुए तो अब मैरिज सेरेमनी में नहीं रहना है क्या हो जाएगा बहुत हर्ज हो सकता है Katra ho saksakta hai, eksident ho saksakta hai. Dõnudu tõrp se eksident hoonnega dar raha ta. Vrindavan mei uđia vabaa rahate te, isi uđi saad deske te. Tõnuduunne kaahe ki, vireakti ko, vibah mei bhaag nahi lena cehio. Dõnud gõrgaduari ho saksik. Unko eek vare invite kiata kisii ne. Kee aap emare lardki ke vivaah jate. Kheo? To unhane kaah, agar brahmachari, ya virakta saadhu jayega vivaahudsao mei, to kahein uske mun pere äh ähsar ho jaye, vare यह स्त्री के साथ रहेगा इसको भोग मिलेगा यह मिलेगा मैं तो बाबा जी बन करके बेकार मर रहा हूं मान लीजिए अगर उसके मन में यह बात आ गई देख करके तो यह तो गया दुनिया से इसका भजन का सुख गया और कहीं उस लड़के के मन में आ जाए जा जिसका विवाह हो रहा है वो देखे साधुओं को तो कहे कि अरे ये कितने सुखी हैं और मैं तो जाल में पड़ने जा रहा हूं तो उसका भी काम बिगड़ा है और साधु कभी बिगड़ गए इसलिए अलग-अलग रहो उसको करने दो विवाह और तुम अपने भजन में रहो बिगड़ सकता है ना देख करके साधु का सुख कि कितना एकांत एक, में है अकेले है राम राम कर रहा है हरे कृष्ण जप रहा है कितना सुखी है और मैं तो घर गृहस्थी का बहुत बड़ा भार लेने जा रहा तो कहीं और वो कहे कि हम भी आप लोगों के साथ ही रहेंगे हम नहीं जान में पड़ेंगे तब तो उसका भी नाश हुआ वर का भी और साधु के मन में अगर कहीं उसके सुख के प्रति स्पृहा हुई तो विवाह के समय जो पानी ग्रहण करना था तो उसके पहले कुछ क्रियाएं की जाती है तो ब्राह्मण ने कहा सावधान सावधान का मतलब हल्ला मत कीजिए और कोई दूसरा मंत्र ना पढ़े सुनिए हम जो क्रिया कर रहे हैं और पानी ग्रहण करना है तो जब यह बोला गया सावधान ब्राह्मण ने बोला तो समर्थ रामदास के मन में यह आया कि अरे बाप रे भगवान सावधान कर रहे हैं बहुत भारी बंधन में बंधने जा रहा हूं। बस वो उस आसन से उठो और भाग गए ये सत्य घटना है और ऐसे भागे कि वो तो बहुत बलवान थे कोई पीछा कर नहीं पाया बहुत तेज गति से भागे भाग करके वन में चले ही गए अब कौन खोजने जाए भाग गए सकल सावधान बोलने पर भाग गए <laughs> विवाह कराने के लिए सावधानी बोला गया लेकिन सावधान बोला गया लेकिन भाग में इसीलिए सन्यासी को ब्रह्मचारी को विवाह में भाग भूलकर नहीं लेना चाहिए नहीं तो उनके फंसने का डर रहता है भले बाहर रूप से विवाह न कर पाए लेकिन उनका मन उलझ जाता है उलझ जाता है सोचते रहते हैं गृहस्थ कितने सुखी हैं इनको एलाउंस भी मिलता है और ब्रहमचारियों को तो कुछ नहीं मिलता है बड़ा दुखद और सुखा जीवन है <laughs> तो उनको ऐसे स्थिति में नहीं रखना चाहिए ब्रहम्चारियों को हमेशा भगवान की कथा में रहना चाहिए और उनको अनभ हो कि भगवान ने हम को बचाल इस जाल से बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ मेरे समान कोई सुखी नहीं है उन्हें अपने सुख में रहना चाहिए और जो बन रहा है उसको भी अपने सुख में रहने देना चाहिए। इसीले Brahmaji जी अपने ब्रह्मचारी पुत्रों को लेकर कहे चलो चलो चलो हटो तुम्हारे नौ भाइयों का विवाह होने वाला है ओ क्या भाई के विवाह में भाई न रहे और खास बाप ही ले जा रहा है चलो चलो चलो हटो सीखने बात है ब्रह्मा को हंस कहा गया है ब्रह्मा संसार का जो सार है उसको जैसे Pani में मिले हुए दूध को ग्रहण कर लेता है भगवान के परम भक्त हैं जो अपने हंसकार विमान पर बैठाकर अपने पांचों पुत्रों को और चले गए वह हटा दिए यह शिक्षा दी जा रही है बहुत बड़ी शिक्षा नहीं सोचने कि नहीं कोई बात हम मैरिज के भोज कभी-कभी ऐसे खिलाया Kõn prasad dija hai, toh aaj kisi ka vivaah huua hai, usne prasad, bramchari ko nahi khaana chaheha. <laughs> nahi, toh saanstakar ghus aega aur püro oh plan karne lagega. Ab, kya karun? Toh dhirhe-dhirhe ye kahta ha, ma honest banna chahata hoon. Meri liee kahthin marg hai, toh maisharal marg pukadna Eegi marg hai vivaan karke raha. <laughs> Vastav-e-brahmčari rahne ke apekcha grihaast ka jivon eegi marg hai. Us visai mei. Indriyong ko vas mei karne ke visai mei. Kuch na kuch. Bahana ka na lakta. Toh, aga chalke guru se kahta ha, ma eek baat kaana chahata hau. Kahane mei pita ji ka raha hain ki tum grihaast Pita-jii ei pundrah võrse pahale nahi kahe te. Aab Pita-jii kõhne lage, fõn nahi, Manojji fõn kõrrahe. Aab, <laughs> jub brahmcharii bane, nashthik bane, tõi kõl karke bhaagvane ki bhakti kõrva, apne anand dikhavu, janatak. Aab, mõi grihasd bane, tõi või maara gahe, bane saahe, इसीलिए तो प्रभुपाद जी केवल धोती पहना करके रखे कि यहां तक कभी सिग्नल हरा हो सकता है तब लुंगी पहन लिए जब संन्यासी हो गए तो बंद स्टॉप अब नहीं सोचेंगे लेकिन आश्चर्य की बात है कि कुछ सन्यासी भी गृहस्थ होना चाहते यही बहुत भारी आश्चर्य और ब्रह्मचारियों में जो नैस्तिक ब्रह्मचारी हैं उन्हें कभी भी नहीं सोचना चाहिए विवाह की बात कभी नहीं ब्रह्मा जी यहां पर बहुत क्लियर हिसाब रख रहे हैं अपने बच्चों का विवाह है घर में सब कुछ है लेकिन और और लड़कों को लेकर चलेंगे उनके साथ गए अगर यह कहा जाता कि नारद जी सनकादिक अपने पिता के साथ गए यह तथ्य उजागर होता कि ये लोग स्वयं उत्सुक थे कि हम विवाह नहीं देखेंगे हम चलेंगे चलेंगे पिताजी से कहा पिता है लेकिन ब्रह्मा जी ने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 भगवान शिव mohini को देखे तो विवाह क्या उसी समय उसे पकड़ने के लिए चल दिए इतने बड़े जितेंद्रिय काम को जला देने वाला व्यक्ति भी काम के बस में हो गए इस विषय में नास्तिक को बहुत सा चाहिए के द्वारा यह शिक्षा दी जा के चले जाने के बाद, ab karadam ka ja ka vivaah karreinge dõusere siting me esko kaha ja